टाइप वन मानव में जीव का सारा रूप गुण स्वभाव धर्म है ही बिल्टिन है किसी भी मानव को जीव चेतना में जीना सिखाना नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले से प्राकृतिक विधि से उसमें वो रूप गुण स्वभाव धर्म आया ही है यदि सिखाना होगा तो मानव बनना सिखाना होता है इसीलिए मानव को शिक्षा की आवश्यकता है <coughs> आप लोगों का आवाज ठीक आ, आ रहा है क्या ठीक ठाक आ रहा है कुछ फड़फड़ा रहा है ठीक है ठीक है तो ठीक है मुझे ठीक नहीं आ रहा है तो टाइप वन में <coughs> क्या हुआ स्वभाव में आ गया दीनता यह आदमी क्रिया क्या करता है काम तो ये भी करता है तो वो बिल्टिन है आह निद्रा भय मैथुन को मानता है उसके लिए है ना कोई दूसरा ही सुखी करेगा करता रहता है ये काम मानता रहता है क्या मानता रहता है सारे दिन मानव का यह क्या हाल है कोई दूसरा हमको सुखी करेगा ये दूसरा कौन होगा तो या तो शरीर मुझे सुखी करेगा शरीर भी दूसरी वस्तु है या तो इंद्रियां मुझे सुखी करेंगी या तो पैसा सुखी करेगा या तो सरकार सुखी करेगी या तो भगवान सुखी करेगा मैं खुद अपनी जिम्मेदारी पर सुखी नहीं हो सकता हूं हाँ जी <coughs> अपने लिए एवं हाँ इधर बेटा इधर माइक दीदी कुछ <coughs> बोल दीजिए माइक में बोल दीजिए स्वभाव की परिभाषा एक बार फिर से समझा दीजिए स्वभाव का मतलब ये होता है अपने बारे में क्या मानते हैं और अपने समान दूसरी इकाई के बारे में क्या मानते हैं मानते का मतलब भाव स्वयं के प्रति क्या भाव और अपने समान जो दूसरी इकाई है उसके प्रति क्या भाव है उसी का नाम स्वभाव है भाव मतलब मूल्यांकन क्या हमने उसको पहचाना है पहचानने का आधार क्या है जानने का आधार क्या है कैसा हम जानते हैं मानते हैं पहचानते हैं निर्वाह करते हैं उसका नाम होता है स्वभाव अपने अपने समान प्रजाति के लिए और अपने लिए है ना इनमें जो भी हमारा समझ है मानव के संदर्भ में बात करेंगे उसको कहते हैं स्वभाव अच्छा एक मान्यता है स्वभाव कभी बदलता नहीं है कितने लोग सहमत इससे बदलता है आज आपका जो स्वभाव है जो भी है लोग बोलते हैं बड़ा खराब है लेकिन ये भी आपने एक्वायर्ड है कि नहीं है पैदा होते समय यह स्वभाव नहीं था आपका तो यदि मानव में कुछ बदलता है बदलने की जहां जरूरत है ना रूप बदलने की जरूरत है और ना गुण बदलने की जरूरत है यदि कोई जरूरत है हमारे में परिमार्जन की बदलने का मतलब परिमार्जन यदि हमारे में कोई परिमार्जन की जगह है या आवश्यकता है तो केवल और केवल सिर्फ स्वभाव में जागृति है स्वभाव में जागृति कहां से आएगी धर्म धर्म की स्पष्टता लिख लीजिए धर्म की स्पष्टता से ही स्वभाव में जागृति होती है धर्म की स्पष्टता से ही स्वभाव में जागृति होती है यदि इसको मानव के साथ जोड़ते हैं मतलब स्वभाव का मतलब था अपने और अपने समान दूसरी इकाइयों के साथ हमारा क्या हारमनी है अभी ठीक हुआ क्या किया हाँ कुछ किया हेलो हाँ जी इसको बहुत अच्छे से अगर आप समझेंगे तो हमारा बरसों बरस का भ्रम आज टूटने वाला है और हम जागृति को पाने वाले हैं बरसों बरस का क्या कह रहे हैं धर्म की स्पष्टता होने से स्वभाव में जागृति होती है स्वभाव का मतलब है अपने प्रति जो नजरिया वही नजरिया अपनी अपने जो अपने समान जो दूसरी इकाइयाँ हैं मैं मानव हूँ दूसरा मानव है यदि इनके बीच में कोई हारमोनी इस्टेब्लिश हुई तो इसका मतलब हुआ कि मेरा स्वभाव जागृत हो गया यदि मेरे बारे में अपने बारे में मेरा अलग नजरिया है दूसरे मानव के बारे में अलग नज़रिया है अपने पराय की यदि दीवार है तो वो धर्म नहीं अधर्म है जिसने आपके अंदर अपने पराई की दीवार पैदा कर दिया इसका मतलब वो धर्म की स्पष्टता हमको नहीं हो पाई तो मानव में शिक्षा विधि से मानव में शिक्षा विधि से धर्म की स्पष्टता होती है अभ्यास विधि से दीक्षा विधि से दीक्षा बोलते हैं ना दीक्षा विधि से स्वभाव में जागृति होती है ऑल सेटल थोड़ा सा मोलिकुलर मूवमेंट को सेटल किया जाए भाई हाँ जी माइक मैन कहीं बैठ जाओ भाई हाँ दीदी बोलिए आपको लिखना है या समझना है समझना है तो शिक्षा विधि से बालक में एक उम्र तक धर्म की स्पष्टता हो जाए क्या धर्म है मानव का धर्म क्या है सुख सुख और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था धार्मिकता क्या है धर्म सुख है और धार्मिकता क्या है दोनों को समझ लीजिए धर्म है सुख और धार्मिकता का मतलब है ऐसे जीने का डिजाइन को डेवलप कर लेना जो एक मानव से अनेक मानव एक देश से अनेक देशों को सुखपूर्वक जीने का डिजाइन उपलब्ध करा दे तो मानव में निहित धर्म है सुख और धार्मिकता का मतलब है सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था तो शिक्षा विधि से ये धर्म की व्याख्या होना जरूरी है क्या क्या मतलब व्याख्या का कि मानव क्या है मानव का सुख क्या है और सुख पूर्वक कैसे सभी लोग जी सकते हैं ये नहीं कि आगड़े जियेंगे ये नहीं कि हिंदू जियेंगे यही नहीं कि ईसाई जियेंगे ये नहीं कि अमीरी जियेंगे ऐसा नहीं हर हर मानव किस प्रकार से सुखपूर्वक जी सकता है ऐसे जीने की व्यवस्था हमको चाहिए या नहीं चाहिए हाँ या ना अभी हम सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था में जी रहे हैं या दुखपूर्वक जीने की व्यवस्था में जी रहे हैं दुखपूर्वक और उसमें फिर एक एक आदमी जो है अपने को कंसोल करता है अपने में कुछ करता रहता है बेचारा यानी मेहनत करता है गुस्सा नहीं करता है अपने पर नियंत्रण करता है संयम करता है वो सब करता रहता है हम ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं ऐसा नहीं करें इसकी ज़रूरत तब पड़ रही है जब हमारे डिज़ाइन ही है ना सुखपूर्वक जीने के अर्थ में नहीं है इसलिए एक एक आदमी को अपने अपने दुखों को है ना व्यक्तिवादी विधि से है ना इसको नियंत्रित करना चलाना संयम करना इस पर काम करना पड़ता है ये बंद है भाई हैं बताया था आपको थोड़ी देर पहले ये बंद है कर दिया बंद ठीक तो यह हमको समझ में आ जाए थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाई फिर आप ये हमको समझ में आ जाए हाँ तो कि मानव में धर्म की स्पष्टता का मतलब हर बालक को एक निश्चित आयु तक ये बता दिया जाए कि सुख क्या होता है धार्मिकता का मतलब ये है एक आयु तक उसको ये समझा दिया जाए अभ्यास करा दिया जाए कि सुखपूर्वक कैसे जी सकते हो और ऐसे जीते समय किसी दूसरे को कोई दुख नहीं है बल्कि यूं कहें कि दूसरे को सुखी करके करते हुए हम कैसे सुखपूर्वक जी लें इसको बोलते हैं मानवीय व्यवस्था क्या बोलते हैं उसको तो धार्मिकता का मतलब क्या है धर्म <coughs> का मतलब है सुख और धार्मिकता का मतलब है मानवीय व्यवस्था में जीना और मानवीय व्यवस्था में जीने का मतलब क्या हुआ उसके चार कंपोनेंट हैं मानवीय शिक्षा मानवीय संविधान मानवीय है ना व्यवसाय और मानवीय बिलीफ जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है वो सारा का सारा <coughs> क्या होना है मानवीय मानवीय बिलीफ होने का मतलब क्या अभी जो कुछ भी हमारी आस्थाएं हैं वो सब आस्था को प्रमाणित होना है प्रमाण के साथ आस्थाओं को बनाना प्रमाण विहीन आस्था हो जाएगी रहस्य और प्रमाण के साथ आस्था बनेगी परंपरा क्या बनेगी प्रमाण विहीन कोई ज्ञान नहीं है अभी क्या हो गया है हम सब ज्ञान के नाम पे तुरंत ही रहस्य में चले जाते हैं यदि कोई ज्ञानी होगा तो उसका प्रमाण होगा कि उसका आचरण ज्ञान हो और प्रमाण ना हो ऐसा अस्तित्व में है ही नहीं क्योंकि जो भी चीजें हैं वो सब प्रमाण के साथ है दीक्षा बेटा जी क्या हुआ जो भी चीजें हैं वो सब प्रमाण के साथ हैं यदि ये बल्ब है उसका प्रमाण है ये पेन है इसका प्रमाण है ये कुर्ता है इसका प्रमाण है सब चीज़ें हमको दिखाई देती है समझ में आती है कोई भी इसको देख सकता है छू सकता है समझ सकता है जबकि सर्वाधिक भ्रम हम लोगों को ज्ञान वाली चीज़ पे है जैसे ज्ञान का नाम आया रहस्य में चले गए अपना अपना मन का ज्ञान ठीक ज्ञान का प्रमाण है क्योंकि हम सब ज्ञान में ही रहते हैं अभी आगे समझेंगे उसको उसका प्रमाण है बिना प्रमाण कोई ज्ञान नहीं तो धर्म अगर स्पष्ट नहीं हुआ धर्म यदि स्पष्ट नहीं हुआ तब क्या निकला स्वभाव में जागृति नहीं होगी तो ये क्रूर अक्रूर स्वभाव ही दीनता के स्वभाव में परिवर्तित हो गया और ऐसी दीनता के स्वभाव में मानव जो क्रिया करता है वो दो तरह के काम करता है एक तो अपने ओर से करता है कि आहार निद्रा भाई मैथुन में लगा रहता है और इसके जुड़े हुए इससे जुड़े हुए सारे काम को करता रहता है ये क्रिया करता रहता है और दूसरा उसका अपेक्षा रहता है कि कोई दूसरा आके मुझे सुखी करेगा या तो वो पैसा होगा या मोहरत होगा या नक्षत्र होंगे या कोई राजा होगा या कोई सरकार होगी या कोई देव पुरुष आएंगे या कोई अवतारी आएंगे या भगवान आएगा हम तो सुखी होने वाले अपनी जिम्मेदारी पे तो नहीं है इसको कल हमने समझा टाइप टू मानव है यह भी हमने समझा इसका स्वभाव हो गया है हीनता है ना इसको यहीं लिख देता हूं दीनताहीनता एक स्वभाव है इसका स्वभाव है क्रूरता दीनता क्या है कल कोई पूछना था समझ में नहीं आया दीनता का मतलब अपने को दूसरों से कम मानना अरे आप भी मानो दुनिया का हर मानो मानो ही है हम अपने को दूसरे से कम मानते किस आधार पर कम मानते ये इतना सारा लिस्ट और इससे ज्यादा भी हो सकता है यदि हम ठीक ठीक पहचान नहीं कर पाते हैं तो कम ही मानेंगे और कम मानने में हमारे में दीनता का स्वभाव आता है उसका लक्षण है रोना गिड़गिड़ाना है ना याचना करना शिकायत करना कंप्लेंट करना गलतियाँ निकालना हर काम में गलती निकालने का मतलब ये है दीनता का स्वभाव फिर आया हीनता तो चालाकी सीख गए और चालाकी सीख कर जिस कमी को दे मान रहे थे उसको चालाकी से पूरा कर दिए क्योंकि ये सारी ये कमियाँ नहीं है ये सारी विविधताएँ हैं इसमें हम कभी भी समान हो ही नहीं सकते हैं ये सामान होने के पैरामीटर हे ही नहीं तो उनको चालाके से हम पूरा करने जाते हैं तो हिंता यहां पर सारा विश्वासघात झूठ ये लक्षण है उसके झूठ बोलना बेईमानी करना ये सारा का सारा लक्षण है ठीक है ना ये बात भ्रष्टाचार ये सब हिंता का मुद्दा है फिर हिंता विधि से कुछ क्रूरता में आ गए कुछ सफलता हो गई रूप आ गए पथ पा गए बल पा गए जो भी पा गए तो अपने को आप दूसरों से अधिक मानना हम शुरू कर दिए हमारा एक ही प्रॉब्लम है हम मानव होकर मानव मानव सरोधी मानसिकता के साथ खड़े ही नहीं हो पाए यही हमारा प्रॉब्लम है धरती के किसी भी मानव का यदि कोई दुख है तो केवल और केवल केवल एक ही बात है मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता हिंदू के नाम पे मुस्लिम के नाम पे मैंने बताया ना तमाम इतने नामों से हमारे अंदर मनुष्य के प्रति विरोध समाया हुआ है ऐसे विरोध के साथ जीते हुए हम एक से अनेक कोई भी सुखी नहीं हो सकते और ऐसे सारे विरोध का कारण क्या दिखा सामने वाले गलती ऐसा भी नहीं कि सामने वाला गलती नहीं करता है सामने वाला गलती करता है आपके मन में उसके बारे में विरोध आता है और इस प्रकार से वो उसकी गलती आपका दुख का कारण बनता चला जाता है और हम एक ऐसे ट्रैप में फंसे हुए हैं जहाँ पर हर आदमी गलती कर रहा है दूसरा आदमी दुखी हो रहा है वो दुखी आदमी फिर गलती कर रहा है तीसरा आदमी पहला आदमी फिर दुखी हो रहा है और हमको लगता है हमारी जो मानसिकता बनी है वो सब पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर बनी है बनी है या नहीं बनी है है ना उससे बाहर आने के लिए एक सच्चाई में एक खुले आसमान के नीचे खड़े होकर एक बढ़िया स्वच्छ प्रकाश के नीचे आके किस प्रकार से हम लोग मानव विरोधी की जगह मानव सरोधी मानसिकता से संपन्न हो जाए उसके लिए एजुकेशन चाहिए क्योंकि धरती का सभी मानव शुभ की चाहत लेके जीता है और समझ के अभाव में अशुभ कार्यक्रम करता रहता है सी ब्यूटी एंड द प्रॉब्लम आल्सो हा बेटा जी थोड़ा धरती का सभी मानव एक भी आदमी ऐसा नहीं जिसकी चाहत अशुभ की हो तो धरती का सभी मानव है ना शुभ की चाहत में क्रियाशील रहते हुए समझ की कमी के कारण समस्त अशुभ कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी मजबूरी पूर्वक करता हुआ पाया जाता है तो देखिए क्या हालत है और समझ की कमी कहां से आनी थी समझ की कमी क्यों रही क्योंकि परंपरा हमको पूर्ण नहीं मिल रही है ना शिक्षा की परंपरा संविधान परंपरा यदि थी, हमको ठीक से नहीं मिलती है पूर्णता के साथ नहीं मिलती है तो हर एक आदमी चाहता अच्छा है कामनाएं बहुत बढ़िया बढ़िया है जीने की जगह में अव्यवस्था में भागीदार रहना दबाव विधि से उसमें भागीदार होने की बाध्यता उस पर बनी रहती है हाँ या ना इस प्रकार से यदि देखने जाते हैं मानव को तो मानव के प्रति हमारा नजरिया अब बदलना शुरू हो जाता है इसी को कहते हैं स्वभाव में जागृति अब आपके अंदर मानव के बारे में अब नजरिया चेंज हो रहा है <coughs> तो धरती का हर मानव गलती करना चाहता है हा या ना नहीं गलती करता है हा ना अब देखिये आपके अंदर बदला हो गया चाहता नहीं है गलती से गलती करता है हम क्या मानते हैं जानबूझ के करता है, है ना छोटा सा भ्रम कितना दुख दिया ये हमको समझ में आता है, हाँ है। स्वभाव की जागृति एक बार होने के बाद फिर से सो सकती है ना ना ना नहीं। ना, ना, ना, ना। नहीं सोता है जागने के बाद सोता नहीं तो पांच तरह के मानव हैं आज हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इसको ये सब पांचों में स्वभाव की भिन्नता ही है और स्वभाव का अध्ययन हो जाता है तो इच्छा हमारी संतुष्ट हो जाती है इसके लिए हम लोग स्वभाव का अध्ययन कर रहे हैं और पूरी प्रकृति का अध्ययन करें प्रकृति प्रेम का मतलब क्या निकला अभी आपको समझ में आएगा समझे बिना क्या प्रेम समझे बिना क्या प्रेम समझ गए तो प्रेम हो पाया चाहत अच्छी है हम सभी अपने बच्चे को अच्छी चाहत से अच्छे अच्छा बढ़ने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं करते हैं चाहते अच्छे हैं, करते कुछ और रहते हैं और फाइनली बच्चा कुछ और तैयार होता है तो क्या हमारी चाहत गड़बड़ थी चाहते हैं हमारी अच्छी है लेकिन उससे काम नहीं हो पाता है सिर्फ उससे क्योंकि जो चाहते हो उसको समझना भी अनिवार्य है और उसके अनुसार जीने की भी आवश्यकता है बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आगे आगे चलते हैं तो क्रूरता का स्वभाव है क्रिया ये भी यही करता है आहार निद्र भय मैथुन लेकिन दूसरी क्रिया बदल जाती है आओ मैं तुम्हें सुखी करूंगा क्रूर आदमी का क्या स्वभाव बन गया दूसरों को सुखी करेगा ज्ञान देना उपदेश मारना प्रवचन करना और अपने में यह मानना कि मैं इतने सारे लोगों को सुखी करने के लिए आया हूं है ना यह क्रूरता का स्वभाव है दूसरों को सुखी करूंगा धर्म तो सुखी है दोनों का सुख है लेकिन वो प्रमाणित नहीं हो रहा है प्रमाणित नहीं हो रहा है तो परंपरा नहीं बन पा रही है।, है बहुत अच्छी बात एक और तीसरे तरह का मानव है जो है ना यहाँ तक के दो तरह के मानव आपने देखे हैं या नहीं हाँ या ना लेकिन तीसरे तरह का मानव अभी आपको ढूंढना पड़ेगा ढूंढना पड़ेगा हमको गलती से मिल गया तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ गई ठीक तीसरे तरह का मानव में क्या है स्वभाव है धीरता वीरता और उदारता थोड़ी सी चीजें और जोड़ देते हैं ये रूप गुण यहाँ हटा देते हैं वो तो है ही उसके लेकिन एक चीज और जोड़ देते हैं दृष्टि जो मानव वन टाइप का आदमी है इसकी दृष्टि है प्रिय हित और लाभ अब यहां कुछ नए नए शब्द आ गए हैं इनको हमको ठीक से समझना है यहाँ पर है न्याय धर्म और सत्य तो क्या स्वभाव है धीरता का स्वभाव क्या है वीरता क्या है और उदारता क्या है क्रिया क्या है यह आदमी का क्रिया क्या है समझने के लिए जीना पहला स्टेप में क्या कर रहा है ये समझने के लिए जीना अब देखिए बदल गया खाना वो भी खाता है लेकिन अब काय के लिए खा रहे हैं जीना काय के लिए है समझने के लिए ये क्रिया हो गई बदल गया स्वभाव बदला धीरता आई धीरता क्या चीज है धीरता का मतलब है वो जो चार्ट हमने बनाया था फिर से याद करिए मैंने मिटा दिया अभी तो ये दिखाई देता है आपसे ही पूछता हूं पूरे अस्तित्व में सारी चीजें साथ साथ रह रही हैं या अकेले अकेले रह रही हैं ये जो साथ साथ होती है साथ साथ का मतलब होता है एक ही समय में एक साथ होना होता है या नहीं होता है साथ साथ होने का मतलब होता है संबंध तो इस पूरे अस्तित्व में संबंध है या नहीं, नहीं। हां या ना इसका मतलब ये हुआ कि सभी कायों का सभी कायों के साथ संबंध है तो धीरता का मतलब क्या हो गया संबंध पूर्वक जीना संबंध पूर्वक जीना मतलब क्या निकला अभी कैसा है अभी कैसा है अभी मानो कैसे जीता है जगह कम पड़ रही है इसको मिटा देते हैं अभी भ्रमित बाना को देखेंगे सुविधा टॉप वन प्रायरिटी <coughs> हा या ना सुविधा के लिए सुविधा के लिए संबंध सुविधा के लिए संबंध इसी को बोलते हैं ना अवसरवादिता आज सारा भ्रमित बाना क्या कर रहा है सुविधा के लिए संबंध और सुविधा मिल जाए संबंध को कैसे बनाना इसको बोलता है समझ और इस सब के लिए समझ नाम के शब्द का प्रयोग करता है समझ है नहीं तो फर्स्ट प्रायोरिटी में सुविधा सेकंड प्रायरिटी में सुविधा के लिए संबंध और सम, इसका नाम है बेकू बनाने को बोलता है समझ धीरता में आदमी का क्या हुआ क्रिया क्या हो गई समझ समझने के लिए संबंध समझ पूर्वक संबंध और समझने और संबंध के लिए सुविधा देखिए कहां पहुंचा कितना शिफ्ट हुआ उल्टा था वो सीधा हो गया <coughs> तो क्या दिखा सब जगह संबंध है तो संबंध पूर्वक जीना संबंध पूर्वक जीते हैं तो न्याय होता है इसी न्याय को आज बहुत अच्छे से समझना है अपने को संबंध में निश्चित दायित्व करते हुए होते हैं उसको निभाते रहते हैं उसको कहा न्याय पूर्वक जीना है ना अभी न्याय को अन्याय के केस में मानते हैं पहले अन्याय होगा तो फिर आपको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा फिर कोर्ट में मामला जाएगा फिर वहां पर कोई निर्णय सुना दिया जाएगा और निर्णय को हम न्याय बोल देते हैं वो निर्णय है न्याय नहीं है उस निर्णय को दो पक्ष रहते हैं एक डर के मारे सुनता है मानता है और एक एक प्रलोभन के कारण मानता है एक डर के मारे मानता है और एक प्रलोभन के मारे उसमें न्याय नहीं होता है हर क्षण हम जो जीते हैं जैसे इस समय आप यहां बैठे हैं तो आप यहां बैठे हैं तो आपका क्या दायित्व है <coughs> सुनना या समझना भी और समझ के जीना कि नहीं जीना तो आप अपने इस दायित्व का निर्वाह करते हैं तो आप न्याय कर रहे हैं मेरा क्या दायित्व बनता है कर्तव्य बनता है कि मैं वही बात करूं जिसको मैंने जी कर देखा हो प्रमाणित हो रहस्य की बात ना करूं ब्रह्म को फैलाओ ना, है ना ब्रह्म ना बांटू अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसको क्या कहेंगे ये न्याय है ये कुर्सी काय के लिए <coughs> यदि इस पर आप बैठते हैं तो कुर्सी के साथ क्या हो रहा है और कुर्सी पर बैठे जरूर हैं न्याय भी हो रहा है लेकिन आप दुखी हैं तो कुर्सी के साथ न्याय हो रहा क्या तो देखेंगे न्याय बहुत ही इंटरसिक है बहुत जुड़ा हुआ मामला है ना जैसे ये पेन है ये पेन गाय के लिए ये बोर्ड गाय के लिए लिखवाने के लिए है ना इस पेन के साथ न्याय का क्या मतलब हुआ अगर मैंने बोर्ड पे अनर् कुछ लिखा तो क्या मैंने पेन के साथ न्याय किया तो पेन के साथ पेन का मतलब है लिखना यदि उसके साथ न्याय करता हूं तो जो लिखना है वो लिखना भी ठीक लिखना सही बात लिखना है गलत बात लिखना यदि मैंने यहां गलत श्रत लिखा तो क्या पेन के साथ न्याय हुआ बोर्ड के साथ न्याय हुआ आपके साथ न्याय हुआ ये धरती के साथ न्याय हुआ हां पेन का उपयोग सही हुआ इसका मतलब हर जगह न्याय हुआ अगर न्याय होगा तो सब जगह होगा और न्याय नहीं होगा तो कहीं पर भी नहीं होगा ये बात समझ बात ठीक से समझ में आ रही है तो न्याय घटना विधि से न्याय नहीं है हमारा संपूर्ण जीवन शैली न्याय है यदि मैं ये कपड़ा पहनता हूं और ये प्रकृति के इतने श्रम के बाद ये कपड़ा बना है मानव के इतने श्रम के बाद ये कपड़ा बना है और ये कपड़ा पहनकर यदि मैं समाधानपूर्वक नहीं जीता हूं से पेन लिखने के काम आता है ना ऐसे मानव का क्या काम है समाधान में जीना मानव का क्या काम है समृद्धि पूर्वक जीना संबंध पूर्वक जीना यदि मैं एक कपड़ा पहनता हूं और मैं समाधान पूर्वक नहीं जी रहा हूं समस्या में रह रहा हूं तो क्या यह कहा जा सकता है कि मैंने इस कपड़े के साथ न्याय किया, किया या नहीं किया हां या ना तो न्याय उभय पक्षी है न्याय इतना जुड़ाव जुड़ने का चीज है ठीक है ना जैसे बच्चा आपके घर में पैदा हुआ है सुखी रहने के लिए या दुखी रहने के लिए वो आपसे हर प्रश्न का उत्तर पूछता है उस उत्तर को जानना चाहता है सुखी रहने के लिए कि दुखी रहने के लिए आप उसको कुछ बताते हो आपके अंदर कामना यही है कि वो सुखी रहे या दुखी सुखी लेकिन यह सब करने के बावजूद भी यदि बच्चे में सुखी रहने की योग्यता नहीं आई तो आपने जो कुछ भी शरीर यात्रा में उसके साथ मेहनत किया क्या यह कहा जा सकता है कि उसके साथ न्याय हुआ जबकि आप अधिकतम जो कर सकते थे आपने किया बात अधिकतम न्यूनतम की नहीं है तो न्याय अधिकतम न्यूनतम से मुक्त है <स्थ> जो किया जाना चाहिए था वो यदि किया तो न्याय हुआ मैंने तो बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हुआ तो क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि न्याय नहीं हुआ ये बात समझ में आई ये बात समझ में आई मानव प्रकृति में चार अवस्थाओं में सबसे विकसित और नीचे की तीन अवस्थाओं को साधन की तरह उपयोग करता है और मैं विकसित हूं और यदि मैं विकसित होने के आचरण से संपन्न नहीं हूं तो क्या मैंने प्रकृति के साथ न्याय किया हाँ या ना पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवावस्था तीनों मानव के लिए साधन है इसका हम उपयोग करते हैं इसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। हवा लेते हैं पानी लेते हैं है ना जानवर का उपयोग होता है कुछ ना कुछ उनको बना भी रखते हैं हवा को भी बना रखते हैं पानी को बना रखते हैं वनस्पति को बना रखते हैं जीवों को बना रखते हैं हमारे लिए वो साधन है और अगर हमने इन सब साधनों का प्रयोग किया फिर से पूछता हूँ हमने ये सब साधनों का प्रयोग तो किया लेकिन जो मेरा दर्जा था हे सबसे विकसित हूँ मैं मेरे को धीरता वीरता उदारता पूर्वक जीना चाहिए मेरे को सुखी रहना चाहिए मुझे समाधान पूर्वक जीना चाहिए यदि मैं समाधान और धीरता वीरता के साथ नहीं जी पाया तो क्या मैंने ये प्रकृति से जितना कुछ लिया इसके साथ न्याय कर पाया क्या मैं हाँ या ना तो ये समझ में आ जाए कि न्याय कुछ अलग चीज है महाराज घटनाओं में न्याय नहीं है जिंदगी में न्याय है इसलिए हमारे सारे न्यायालय फेल हैं उनका नाम न्यायालय की जगह निर्णायल होना चाहिए क्या होना चाहिए क्योंकि न्याय की जो जगह है वो है परिवार न्यायालय कौन सा है कहा है न्यायालय परिवार परिवार में हर दिन हर क्षण हर समय हम रहते हैं है ना हर दिन हर क्षण हर क्षण न्याय पूर्वक जीना है यदि परिवार में न्याय नहीं हो पाया तो कहीं पर भी नहीं हो सकता आप कितने ही कोर्टों के को चक्कर लगा लो वहाँ से निर्णय हो सकता है और एक निर्णय के बाद क्या होता है ठप्पा तो लग जाता है जज साहब लगा देते हैं कि जिंदगी में कभी मत मिलना तुम इसको ये प्रॉपर्टी दे दो, तुम इसका बंटवारा करो आज के बाद तुम्हारा भाई भाई का संबंध खत्म कभी अगली आने वाली कोई पीढ़ी भी नहीं मिलेगी उसको बोलते हैं निर्णय है। वो अन्याय पे लगी हुई मोहर है जैसे दो भाई हैं एक भाई अपने भाई के संबंध को ठीक से नहीं पहचान पाया तो भाई के साथ न्यायपूर्वक नहीं जी पाया तो दुखी हो गया दुखी हो जाने के बाद वो कोर्ट में चला गया है ना क्या करे वो जो व्यवस्था दोगे वहीं तो जाएगा <coughs> कोर्ट में जाने के बाद ये हुआ कि वहां से मोहर लग गई अब दोनों भाई हमेशा जिंदगी भर अलग रहना तो क्या न्याय हो गया वापस उन्हें भाईचारा आ गया आजकल तमाम कोर्टें इस पर काम करने लगी हैं कि इससे न्याय नहीं हो रहा है वो आजकल है ना क्या बोलते हैं उसको मीडिएशन मीडिएशन कोर्ट आ गए हैं आजकल नहीं नहीं मीडिएशन कोर्ट वो जज साहब बैठे हैं हमारे पूछ भी सकते हैं उनसे हम तो मीडिएशन कोर्ट अब क्या करती हैं कि कोशिश ये करते हैं कि कोर्ट के बाहर ही उनका सेटलमेंट करा दें वापस वो खुशहाली से रह लें नहीं तो क्या और केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि न्याय नहीं होगा जब तक आदमी संतुष्ट नहीं होगा वो अपील पे जाता रहेगा अपील पे जाता रहेगा अपील पे जाता रहेगा कोर्टें खत्म जाती है अपील ख़त्म नहीं होती है फिर एक केस में से सौ केस निकल आते हैं तो उनके पास उनके पास जो काम का बोझ दिन बे दिन बढ़ता जा रहा है तो परिवार ही वो न्याय की जगह है जहाँ पर हम लोग ठीक से अगर जीते हैं दायित्वकर्ता तो को पहचानते हैं है ना तो धीरता का मतलब हुआ न्यायपूर्वक जीने में दृढ़ता क्या लिखेंगे संबंधपूर्वक जीना पहला स्टेज दूसरा स्टेज आया न्यायपूर्वक जीने की स्पष्टता स्पष्टता बिना तो होगा ही नहीं और स्पष्टता के साथ दृढ़ता कमिटेड खाली कमिटमेंट कुछ नहीं होता मैं पानी में हाथ में ले लूं कि आज के बाद मैं न्याय न्यायपूर्वक जीऊंगा उससे कुछ नहीं होता न्याय समझ में आएगा हर क्षण हर क्षण सदुपयोगितापूर्वक कैसे जीना हर क्षण सदुपयोगिता के, के साथ कैसे जीना ही न्याय न्यायपूर्वक जीना है ये समय हम बैठे हैं इस समय क्या बेस्ट होना चाहिए यदि उसको हम करते हैं इसका नाम न्याय है बेस्ट होने का मतलब जो हम चाहते हैं वही कर पाए वही हो पाए उसी को बेस्ट करें ये बात समझ में आ रही है ये बात ठीक समझ में आई तो धीरता का मतलब हुआ कमिटेड न्याय पूर्वकता स्पष्टता के साथ ही हो सकता है मेरे को न्याय यदि समझ में आ गया और मुझे ये पता चल गया कि न्यायपूर्वक जीकर ही मैं सुखी होता हूं मेरा साम, तमाम दुख जो है न्याय की समझ ना होने के कारण अन्यायपूर्वक जीने की बाध्यता का नाम है तो मैं न्यायपूर्वक जीकर ही सुखी होता हूँ ना मैं पिज्जा खाकर सुखी हुआ ना कुछ खा के या नहीं खाकर कभी सुखी नहीं हुआ यदि कोई मानव धरती पे सुखी होता है अपने निश्चित दायित्व कर्तव्य को पहचानता है समाधान संपन्न होता है ऐसे समाधान संपन्न व्यक्ति न्यायपूर्वक जीता है ऐसे जीने पर मैं सुखी होता हूं यदि मुझे यह स्पष्ट हो जाता है तो नाउ आई एम कमिटेड टू लीव माई लाइफ विथ जस्टिस न्याय की परिभाषा लिख लीजिए न्याय बराबर क्या संबंधों की स्पष्ट पहचान संबंधों की स्पष्ट पहचान मानव मानव के साथ क्या संबंध है और मानव प्रकृति के साथ क्या संबंध है दो तरह के संबंध है तो संबंधों की स्पष्ट पहचान मूल्यों के साथ जी निर्वाह संबंधों की स्पष्ट पहचान मूल्यों के साथ निर्वाह मूल्यांकन और उभय ही न्याय है जैसे बताया था ना पेन के साथ न्याय हुआ तो बोर्ड के साथ होगा और बोर्ड के साथ होगा तो आपके साथ होगा और आपके साथ होगा तो आपके घर वालों के साथ होगा क्योंकि उन्होंने भी इतनी मेहनत करके आपको यहाँ भेजा है <piorarp. स Hungarian> और आपके घर वालों के साथ न्याय होगा तो पूरी धरती के साथ न्याय होगा पूरी सृष्टि के साथ न्याय होगा तो मेरे साथ न्याय होगा तो न्याय ऐसा पूरा सर्कल में है ठीक है हा जी हाँ बहुत बढ़िया भैया कमलेश भाई ने बहुत अच्छा प्रश्न किया माइक मैन कहाँ गए वो माइक पीछे भिजवा दो एक बार ऊपर <coughs> का माइक मैन है सर रेडी रेडी स्टडी गो करें हाँ जी हा जैसे पेन और बोर्ड दोनों निर्जीव हैं, तो उनके साथ कैसे न्याय होता है इस प्रश्न को पहले ठीक से सम, उत्तर कर लें पेन की उपयोगिता है लिखना तो मेरे को यह समझ में आ गया कि पेन फेंक के मारने की चीज नहीं है क्या नहीं है ये चीज क्या है लिखने की तो मैं बोर्ड पे लिखने जाता हूं तो बोर्ड की उपयोगिता क्या है वो लिखवाता है अपने पे उसको भी सिर मारने की चीज नहीं है पेन फेंक के मारने का नहीं है बोर्ड सिर फोड़ने का नहीं है ये समझ में आ गया अब मैंने यहां जाके अब आप देखने आए आप है ना अब मैं यहां जाके कुछ लिखता हूँ तो पेन की उपयोगी तो, तो लिख दिया उसने तो इसने लिखवा भी लिया लेकिन मैंने इसके साथ न्याय नहीं करा क्योंकि इसकी जो शक्ति थी वो मैंने व्यर्थ ही जाया कर दी कोई सेंसलेस बात हमने लिख दी अब आप समझने आए थे आपको कुछ समझ में नहीं आया यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो पेन का लिखना बेकार हुआ कि नहीं हुआ बोर्ड का लिखवाना बेकार हुआ कि नहीं हुआ मेरे हाथ की जो ताकत थी वो बेकार हुई कि नहीं हुई अब आप यहाँ आए बैठे भी समझ में कुछ नहीं आया तो आपके साथ न्याय हुआ कि अन्याय अन्याय हो गया और चूंकि आपके घर वाले बेटे मुश्किल से पटा के लाए आपको ये दूसरी बार कर ले बेटा शिविर शायद कुछ तरह भला हो जाए अब उनकी कामना जो थी वो पूरी हो पाई या नहीं तो उनके साथ न्याय हुआ कि अन्याय फिर प्रकृति में अब प्रकृति में आ जाओ प्रकृति की इतनी सारी एनर्जी हमने कंज्यूम किया लाइट जलाया ये करा वो करा रोटी बनाया पुड़ी बनाया बच्चा खिलाया है ना चटनी बनाया ये, ये बनाया लोग इतनी मेहनत कर करे आग जली ये करा वो करा और उसके बाद समझ में कुछ भी नहीं आया बोले क्या कर आए बोले बहुत बढ़िया बात करते अजय भैया बहुत बोलते हैं <coughs> पूछा क्या होता है अरे पूछे मत क्या हॉल था अरे हुआ क्या यार इतना सारा कैसे बोल लेते हैं अरे समझ में क्या आया पता नहीं कौन इनको फंडिंग करता है पता नहीं कौन सा धर्म परिवर्तन करने का कार्यक्रम तो नहीं कर रहे हैं पता नहीं ऐसा लगता है कोई विदेशी चाल है बातें तो इतनी अच्छी करते हैं वहां तो कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। और एक भाई दूसरे भाई से बात कर रहा था अरे यार ये सब हमको पता ही है ये तो मैं वहां सामने बोलता नहीं हूं क्या बोलना यार कौन मुंह लगे क्या नई बात है सब जानते हैं हमारे हम सब जानते हैं सब जानते हैं, हैं। पूरी दुनिया हमने देखी है भाई कुछ दुनिया में कोई राम नहीं है और क्या क्या मेट्रो को जरना है ना ये सब क्या है हीनता क्रूरता तो जब भी न्याय होगा तो पूरी पूरी चेन में होगा हेलो अगर एक भी चेन की किसी एक लिंक के साथ भी यदि न्याय नहीं हुआ हाँ जी। चेन की यदि किसी एक लिंक में न्याय नहीं हुआ तो पूरी चेन के साथ न्याय नहीं होगा बिकॉज वी आर ऑल कनेक्टेड दिस होल एग्जिस्टेंस इज इज कॉम्पैक्ट इज कनेक्टेड एवरी एंटिटी इज कनेक्टेड विथ सम अदर एंटिटी इसी को कह रहे हैं है ना ये इसी का नाम कनेक्शन है इसी का नाम संबंध है और यदि इसमें मानव यदि अपनी उपयोगिता को ठीक से नहीं पहचानेगा और मानव यदि अपनी उपयोगिता को प्रमाणित नहीं करेगा तो एक से अनेक तक कहीं पर भी कोई न्याय घटित नहीं होगा उसका प्रमाण यही है ये कि धरती बर्बाद हो गया हम सब न्यायपूर्वक नहीं जी पाए तमाम ज्ञान होने के बाद तमाम प्रकृति प्रेम होने के बाद तमाम वेद विचार होने के बाद तमाम गुरवाणी होने के बाद तमाम ना हमारे पास जितने एक से एक ग्रंथ रखे हैं ढेर सारे ढेर सारे महापुरुष लेकिन हम सब अभी तक न्यायपूर्वक जीने की योग्यता को हासिल कर पाए या नहीं कर पाए उसका सीधा सीधा प्रमाण है धरती बीमार हो गया बर्बाद कर दिया जीव जंतु खत्म होना शुरू हो गए ऋतु संतुलन बिगड़ गया मानव असुरक्षित हो गया घायल हो, हो गया परेशान हो गया ये इसका प्रमाण है तो न्यायपूर्वक जीना हमारे लिए मिनिमम आवश्यकता है ये धरती पर रोटी खाने के लिए उसी आदमी को जीने का अधिकार अगर मेरे हिसाब से कहा जाए है ना अधिकार तभी बना हमारा जब मैं मेरी उपयोगिता को पहचाना बोर्ड की उपयोगिता को पहचाना पेन की उपयोगिता को पहचाना आपकी उपयोगिता को पहचाना धरती की ऊर्जा की उपयोगिता को पहचाना इस समय की उपयोगिता को पहचाना और सदा सदा उपयोगिताओं के साथ जीना ही न्यायपूर्वक जीना है हाँ भैया जैसे कुर्सी की उपयोगिता आपने बोला कि बैठना है तो हाँ। सुखी बैठूं या उसमें दुखी बैठूं तो उसमें वो बात समझ नहीं आई कुर्सी की उपयोगिता है बैठना मानव बैठेगा ठीक <coughs> है बैठकर वो सुखपूर्वक जिए या दुखपूर्वक जिए प्रकृति रात दिन काहे को काम कर रहा है आपके सुखी होने के लिए काम कर रहा है कि आपके दुखी होने के लिए काम कर रहा है ये कुर्सी में भी आप बैठते हो तो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका पूरा वजन को लेकर ट्रांसफर करता है वो अपने में पूरी एनर्जी को बनाकर रखता है स्ट्रेंथ बनाकर रखता है आपका लोड ट्रांसफर करता है और आप में यहाँ लोड, लोड बैठा हुआ है इस लोड को ये ट्रांसफर नहीं कर पाता है इसीलिए संसद भवन में कुर्सियाँ चलती हैं टूट जाती हैं है ना भैया आपने कुर्सी की उपयोगिता भी बता दी पेन की भी बता दी तो थोड़ी बेलन की उपयोगिता भी बता दें घर में कई तरह से यूज हो जाता है तो वो भी थोड़ा देखिये आप निश्चित रूप से मेरे से बड़े भाई हैं आपके पास ज्यादा अनुभव है इन सब बातों का मजाक के लिए था मैं भी मजाक ही कर रहा था <laughs> तो ये समझ में आए धीरता का मतलब ही हुआ धीरता का मतलब ही हुआ न्यायपूर्वक जीने की स्पष्टता न्यायपूर्वक जीने की दृढ़ता दोनों एक ही बात ये बात समझ में आ गया भैया हाँ जी भैया आवाज से पहचान गया हाँ जी बोलिए भैया आपने कनेक्शन की बात की हाँ क्या कुछ कंट्रास्ट भी है ये बहुत बढ़िया बात है क्या कोई कंट्रास्ट है ये पूरे अस्तित्व में एक भी चीज दूसरी चीज के कंट्रास्ट में नहीं है कुल के मैसेज ये सात दिन का हाँ लेकिन हमारी पूरी शिक्षा पूरी मान्यता जन्म से आज तक सब कंट्रास्ट में देखती है वही इसी को और, समझना पड़ेगा और कुदरत में भी चीजें है। है दिख रही है क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे ही ब्लू इंक दिखेगा व्हाइट बोर्ड पे व्हाइट इंक अरे ये कंट्रास्ट नहीं है भाई कंट्रास्ट का मतलब आपका आशा है विरोधी ये विरोधी नहीं है ये न्याय में सहयोगी है इसका ये जो वेरिएशन है प्रकृति में व्हाइट भी है ब्लू भी है ये सारा वेरिएशन न्याय के लिए पूरक है देखने का नज़रिया को ठीक करने की ज़रूरत है ये अस्तित्व में कोई चीज़ कंट्रास्ट में नहीं है विरोधी नहीं है तभी ये अस्तित्व स्थिर है निश्चित है हमारी शिक्षा हमारा बिलीफ अगर हमको ये इसको पूरक नहीं दिखा पाता है ये हमारी शिक्षा की कमी है ना कि अस्तित्व की कमी है कुर्सी एक इंसान को बिठाए हुए है तो क्या दोनों में आपस में वेट एक दूसरे का जो सरफेस है जहाँ वो टच हो रहे हैं एक दूसरे को प्रेशर नहीं कर रहे तभी हम कुर्सी पर बैठ पाए अगर कुर्सी हटा दी जाए तो हम नीचे गिर जाएंगे कुर्सी ने रोक रखा है तो ये एक कंट्रास्ट है बिल्कुल कंट्रास नहीं भाई आपका शरीर को बैठना ही होता है अल्टीमेटली आप धरती के अंग हो आपका वजन धरती पर जाना ही जाना है धरती से आपको जितनी दूर ले जाते हैं वजन को वापस उतना ही ट्रांसफर करना पड़ता है कुल मिला के सारा वजन धरती पर है कोई कंट्रास्ट नहीं है सारा वजन आप कुर्सी पर बैठो जमीन पे बैठो वजन कौन उठा रहा है धरती और धरती का कुल वजन कितना है क्या हुआ आवाज कम कर दो भाई मैं अपने गले से कम कर लूंगा थोड़ा धरती का कुल वजन कितना है धरती का वजन है शून्य जीरो धरती का कोई वजन नहीं है सी द ब्यूटी है ना तो बड़ी चीज़ों के साथ छोटी चीज़ों का कोई वजन है और सारी चीज मिला के कोई वजन नहीं इसको आगे समझेंगे पूरी धरती में कोई वजन नहीं है इसका वेट जीरो है इसीलिए पूरे आ, आकाश में दौड़ती रहती है नाचती रहती है घूमती रहती है मस्ती करती रहती है यह वेटलेस है इसका कोई वजन नहीं है हालाँकि अभी विज्ञान के छात्र थो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे उनका एक चीज और थी वो कुर्सी वाली बात पे वो दिमाग पे लोड है तो उस वो बात समझ नहीं आई वो जो वेट आप बोल बोले ट्रांसफर करती है भैया आपने आप इतना बढ़िया घर बनाया आपने बढ़िया घर बनाया कि धरती ने आपके जीने के लिए इतनी सुंदर व्यवस्था किया या नहीं किया उसी का भाग घर है उसी का भाग एक कुर्सी है मानो ये धरती पर सदा सदा सुखपूर्वक जिए ऐसी व्यवस्था का नाम ही प्रकृति है ऐसी व्यवस्था का नाम अस्तित्व है हम इस व्यवस्था में रहते हुए भी इसको समझते नहीं हैं, तो समाधान की जगह समस्या में रहते हैं और समस्या में रहते हैं तो इनके साथ है ना हम हमारा वैसा ना जी पाना ही अन्याय है अन्याय है और आप पैदा जिस दिन हुए थे उस दिन से दस साल बारह साल पंद्रह साल तक आप देखो इनको देखो ये सब सुखपूर्वक जीने के लिए काम कर रहे हैं दुखी होना चाहते ही नहीं है सुख पूर्वक जीने के लिए हम इनको बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं, इनके साथ हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आगे बात समझ में भैया जी हाँ जी तो अभी जैसे सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप हमको वोट पे समझा रहे हैं। हाथ सा करो ना हमें पता चले हाँ तो ये हमारे साथ जैसे की अलग अलग मेंटेलिटी वाले लोग यहाँ बैठे जी और सबकी समझ अलग अलग है जी जो एक आप लिखते हैं सब अलग अलग तरीके से मीनिंग निकाल के समझ रहे हैं ठीक तो है ये न्याय हो रहा है मतलब किसके साथ न्याय और किसके हद हो रहा है यदि समझ में आ गया तो न्याय हो गया और नहीं समझ में आया तो जैसे थे वैसे ही रह गए अन्याय थोड़ी कर दिया हमने आप जैसे आए थे वैसे चले जाओगे ना यदि आपको समझ में आ गया तो आपकी परिभाषा मेरी परिभाषा वो परिभाषा हो जाएगी जो प्रकृति की वास्तविकता है एक होने का मतलब समझ में आया एक होने का मतलब मेरे हिसाब से आपको मानना नहीं है आपके हिसाब से मैं चलूँ ये नहीं है हम दोनों छोड़ कर नागराज्य के, के हिसाब से चलें वो भी नहीं है एक होने का मतलब ये समझ में आया वास्तविकता जैसी है मेरी मेरी परिभाषा भी आप वैसी हो गई जैसी वास्तविकता है आपकी परिभाषाएँ भी वो हो गई जो वास्तविकता है तो आप में न्याय घटित हो गया मेरे में न्याय घटित हो गया हम दोनों न्यायपूर्वक जीने लगे ये मिलके न्याय प्रमाणित हो गया ठीक है ये बात हाँ अन्याय में आए थे अन्याय में रहे अन्याय में चले गए भैया एक मिनट और इधर नीचे की तरफ है जी आपके में। जैसे न्यायपूर्वक जीना जो जैसे हम अभी जितनी भी चीजों में बात कर रहे हैं ये अपन एग्जाम्पल मोस्टली निर्जीव चीजों का ले रहे हैं नहीं मतलब जैसे अभी बोर्ड पेन का एग्जाम्पल मैक्सिमम लिया है। तो इसमें संभावना है कि न्याय मिल जाए लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल मानव में ही है कि न्याय के बदले जवाब में भी न्याय आए उधर से क्योंकि आप किसी के साथ कर रहे हो न्याय और वो जवाब में न्याय निकल के ऐसा मतलब आज की स्थिति में मुश्किल लगता है आप हाँ। किसी के साथ अच्छा करो उसका फल ना मिले वो उसको रियलाइज ना करे वो उस तरीके से ना रिएक्ट करे तो आपको फिर न्याय करने की इच्छा खत्म हो जाती है क्या लगता है आप लोगों को आपके साथ बैसा हुआ या नहीं हुआ इनसे सहमति है हाँ इसको अपन जांचते हैं हालांकि ये मुद्दा कल का है मगर आज इसको आपने लिया है तो आज ही ले, ले लेते हैं नहीं जैसा आपको ठीक लगे भैया कल तक रुक सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत नहीं देखिए भैया हाँ जी हाँ अभी देखिए क्या हो रहा है अभी हम कुछ करके कुछ पाना चाहते हैं अभी डिजाइन कैसा है मैंने इसके साथ ये किया तो रिटर्न में जो मुझे आया उससे हम सुखी या दुखी होने की जगह में खड़े रहते हैं हमने ये कहा ये न्याय नहीं है ये न्याय की अपेक्षा है यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग न्याय हैंस यू आर एक्सपेक्टिंग न्याय फ्रॉम अदर साइड बाय डूइंग समथिंग दिस इज दिस इज समर्ट ऑफ डिपेंडेंसी इट इज कॉल्ड दीनता इसको बोलते हैं दीनता न्याय नहीं है न्याय में क्या चीज हो गया न्याय का जो बेसिक शुरुआत है वो समाधान से है यदि मैं समाधान पूर्वक नहीं जीता हूं तो पूर्वक नहीं जी सकता हूं तो पेमेंट तो पहले ही मिल जाता है पेमेंट एडवांस है मतलब मुझे कुछ समझ में आ गया उसका खुशहाली मेरे को पहले ही है उसके बाद में जो कुछ कर पाता हूँ खुशहाली के साथ जो करता हूँ उसका नाम न्याय है समाधान के साथ जो काम किया खुशहाली मतलब मान लिया नहीं खुश हो गया ऐसा नहीं समाधान हर प्रश्न का उत्तर मानव क्या है प्रकृति क्या है जीना क्यों जीना कैसे पढ़ना क्या पढ़ाना क्यों कैसे क्या सबके उत्तर हो गए उन उत्तरों के साथ हूं, मैं समाधानित होता हूँ मैं सुखी होता हूँ और सुखपूर्वक आपके साथ जीने जाता हूँ स्थूल के साथ अपन अब मानव के साथ आते हैं तो मैं पहले सुखी रहता हूं, पेमेंट पहले आ गया उसके बाद जो कुछ करता हूं, उससे क्या निकल गया है? आपको कुछ समझ में आ जाता है मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए <coughs> तो न्याय वो जगह है जहां पर मेरा अपना संतुष्टि पहले हो चुका है और अपनी संतुष्टि को प्रमाणित करना ही न्याय है ख लो समाधानपूर्वक संतुष्ट रहता हूं <स्वलीज़िये> समाधानपूर्वक संतुष्ट होता हूं समाधानपूर्वक संतुष्ट होता हूं संतुष्टि का फैलाव की योग्यता है संतुष्टि के फैलाव की योग्यता ही न्याय है समाधान पूर्वक संतुष्ट हूं है ना और उस संतुष्टि को फैलाते हैं उसका नाम है न्याय अभी इसका उल्टा लिखें अभी जो हम करते हैं वो उल्टा लिखें है ना समस्या के साथ असंतुष्ट रहता हूं समस्या के साथ असंतुष्ट रहता हूं और समस्याओं को फैलाता रहता हूँ उसका नाम अन्याय है समस्या को फैलाता रहता हूँ फिर इन समस्याओं को फैला के कुछ अच्छा करता रहता हूँ ताकि कुछ अच्छा मिले कोई मेरी तारीफ करे कोई मेरे को अप्रिशिएट करे ये हो जाए वो हो जाए कल को कुछ अच्छा हो जाएगा उससे मैं सुखी होता हूँ ये दर्शन बिल्कुल भी यहाँ पर हम कल को सुखी होने के लिए नहीं करें हम सभी लोग आज और अभी और इसी समय सुखी हो सकते हैं यदि हमको हमारे में से जिन जिनको भी अपनी उपयोगिता अपना होने का प्रयोजन समझ में आता जाता है वो धीरे धीरे धीरे धीरे सब सुखी होने की तरफ चले जाते हैं वर्तमान में सुखी होते हैं कल को यहाँ पर इस पांडाल में दो लाख लोग बैठेंगे तो मैं सुखी होंगे ऐसा कुछ नहीं है सरकार इस बात को मान जाएगी तो सुखी होगा ऐसा भी कुछ नहीं है दिल्ली में मैं बोल दिल्ली सरकार मान चुकी इस बात को ले दिल्ली के लोग सुखी होंगे संविधान में एड कर देंगे सुखी हो जाएंगे हम हमको समझने से ही सुखी होते हम वो नागराज जी को समझ में आ गया तो कि हम सुखी हो गए मेरे को समझ में आ गया तो कि आप सुखी हो गए नहीं हुआ <coughs> इतना ही हुआ कि उनको समझ में आ गया तो हमारे को वो सुखी हो गए हमको दिख गए कि यार सुखी हैं किसी सुखी आदमी को देखने में हमको बहुत साल लगे मेरे को खुद कोई है ना हमको लगता ही था कि ये सुखी है भी या इनका कोई एजेंडा है आगे इसके नीचे छुपा हुआ कोई एजेंडा बहुत साल में जा लगा कोई एजेंडा नहीं वो तो सुखी है बिना बिना एजेंडे के सुखी है उसके बाद ही फिर अध्ययन शुरू होता है उसके बाद ही हम समझने को तैयार होते हैं उसके बाद ही है ना हमारे में वो समझ आने की बात बनती है ये बात समझ में आई तो संबंध पूर्वक जीना ही न्याय पूर्वक जीना है इसकी स्पष्टता इस हो जाए इसमें मेरे में कमिटमेंट हो जाए दृढ़ता आ जाए ऐसे स्वभाव जागृत हो गया उसका नाम हो गया धीरता क्योंकि मैं आहार निद्रा भय संग्रह सुविधा रूप पद बल धन ये सब करके भी हम देख लिए इसमें हमारे को कोई सुख है नहीं न्याय में सुख होगा ये सुन के लगता ही है अभी समझ में आया ऐसा मैं नहीं कह सकता है ना तो सुन के लगता ही है समझ के देखिए समझ के देखने से यह समझ में आता है तो धीरता पूर्वक जीने की जगह में हैं हमारे में स्वभाव होता है धीरता का यहां से अब हमारी क्रिया क्या हो जाती है समझने के लिए जीना दूसरा वीरता तो क्या धीरता नहीं है यह भी समझ लो अन्याय को सहन करते रहना धीरता नहीं है लिख लो क्या धीरता नहीं है वो भी पता रहना चाहिए अन्याय को सहन करते रहना झेलते रहना बराबर धीरता नहीं करें हम न्याय की योग्यता आ जाना धीरता है न्याय न्यायपूर्वक जीने की योग्यता आ जाना वीरता अभी वीरता का क्या मतलब तो वीरता क्या नहीं है क्रूरता वीरता नहीं है क्रूरता वीरता नहीं है तो वीरता क्या है दूसरों को भी न्याय की स्पष्टता हो जाए उसके लिए प्रयास अभी क्या था किसी जमाने में क्रूरता को ही हमने वीरता माना एक आदमी ने कितने लोग गर्दन काटी उसको हमने बहुत वीर पुरुष माना अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना उसको हमने वीरता माना अब कि ये समझ में आया ना समझी वश ही हम अन्याय में जीते हैं समझदारी के साथ हम न्याय में जीते हैं तो वीरता क्या हो गया अब अब वीरता का मतलब यह निकला कि मुझे न्याय समझ में आ गया मैं सुखपूर्वक जीता हूं तो वीरता का मतलब है कि अब मैं क्या करूं कि आपको भी न्याय समझ में आ जाए आप भी सब संबंधों को पहचानने लगे उसमें उपयोगिता को पहचानने लगें उसमें दायित्व तो कर्तव्य को पहचानने लगें और दायित्व तो कर्तव्य के साथ जीने लगें और सुखी हो जाएं, आपको भी न्याय उपलब्ध हो जाए उसको बोलते हैं वीरता ऐसी वीरता सभी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते घोड़े पे बैठ कर तलवार लेके गर्दन काटना कितने लोग करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों को कम लगता है हम तो नहीं कर सकते तुम कर लो भाई ये सर्वमानव की चाहत नहीं है वो बल के आधार पर क्रूरता है हो सकता है किसी ज़माने में हमको वही ज़रूरत लगता होगा उसको हम गाली को निंदा करने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है इतना समझ में आ जाए कि दूसरे भी इस न्याय की समझ से संपन्न हो सके उसके लिए हमको कोई प्रयास करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा तो परिवार में हमारे जो और भी सदस्य हैं उनको भी कैसे एक सही जीने की समझ हो ताकि वो भी अनावश्यक दबाओ से मुक्त होके जी सके और सुखी होकर रह सके और न्यायपूर्वक जी सके इसके लिए समुचित प्रयास करना ही वीरता की बात है हाँ। अभी आपने बताया कि अन्याय को झेलते रहना धीरता नहीं है ना आ, है ना और न्यायपूर्वक जीना है धीरता के अंदर लेकिन अभी जैसे आपका हम आप एग्जांपल लें कि आप न्यायपूर्वक जी रहे हैं लेकिन आप ये जो न्याय की व्यवस्था है जो बनी हुई है संविधान बना हुआ है उसको झेल तो रहे हैं तो फिर न्यायपूर्वक कैसे ये धीरता कैसे हुई बिल्कुल नहीं झेल रहे भाई झेलने का मतलब ये हुआ कि हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसका उपाय क्या है हमारे को समझ में आ रहा है इसका उपाय क्या है उपाय तो है लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे तो झेलना हुआ हमारे को पता है इसका क्या उपाय है और उसमें कैसे काम करना है उसमें हम काम कर रहे हैं है ना कैसे हमारे पास कुछ भी दबाव नहीं है इसका हम बिल्कुल नहीं झेलते इसको हाँ तो हमको पता है इसका निपटारा कैसे होगा जिस चीज़ का हमको हल मिल जाता है उस हल पे यदि हम काम करते रहते हैं झेलना खत्म हो जाता है एक जैसे कोई बच्चे को भूख लगती है वो भूख लगने पर रोने लग जाता है भूख लगा रोने लग गया मम्मी को पता है कि भूख लग जाती है तो खाना बनाना पड़ता है मम्मी उसकी भूख को देख के खाना बनाने लग है मम्मी रोने लगता क्या झेल कौन रहा होता है हाँ जिसको पता नहीं है वो माँ थोड़ी झेल रहा होता है माँ को जो पता है कि भूख लगने पर रोटी बनाना पड़ती है रोटी ऐसे बनती रोटी बनाने लग जाती है हमको रोटी बनाना नहीं आती तो हम झेल रहे होते हाय रे रोटी कौन बनाएगा उसको झेलना कहते हैं ना दुखी होना बराबर झेलना बच्चा झेल रहा है माँ नहीं झेल रहा होता है दोनों में अंतर क्या है एक योग्य है और एक में योग्यता आनी अभी बाकी है है ना तो हमको पता चल गया कि ये संविधान ऐसा है और संविधान ऐसा होना चाहिए ये पता लग गया तो आपको पता लग जाएगा अभी लेकिन ये ऐसे से वैसे होने का क्या प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में हम काम नहीं करते हो हमको समझ में नहीं आएगा तो झेलना और यदि उसमें हम काम कर रहे हो तो क्या झेलना हमको तो पता है ये बिल्डिंग ऐसे बनेगी अभी एक ईट रखी दो रखी चार रखी झेल थोड़ी रहे इंजॉय कर रहे हैं उसको तो खुशहाली हो तो समझने से खुशहाली समझने के बाद उसका निराकरण करने से और खुशहाली फॉलो कर करते हुए उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, <coughs> प्रयास कर रहे हैं मतलब अंधेरे में तीर नहीं मार रहे हैं कैसे ये बदलेगा उसका पूरा डेटा है हमारे पास, पास। उस प्रोसेस में हम काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप स्टे बढ़ रहे हैं। समझने का पीरियड बिल्कुल ठीक बात है उसको उस समय उस समय क्या होगा ये पूछना चाहिए है ना उस समय यही है कि हमारे अंदर आशा है कि हम हम भी एक दिन इस झेलने से मुक्त हो जाएंगे उस आशा के साथ ही चलते हैं लेकिन जैसे ही हम समझना शुरू कर देते हैं हमारा पीड़ा खत्म हो जाता है अगर अगर उसके साथ अगर लगा हुआ है यदि आप अपने से अधिक समझदार व्यक्ति को पहचान गए तभी समझना शुरू होता है दो स्थिति आप अभी समझने वाले हो या समझाने वाले? समझने वाले। तो समझने वाले हो तो समझाने वाले व्यक्ति को आपको पहचानना ही पड़ेगा पहचानना पड़ेगा पहचानने के लिए आधार क्या होगा विश्वास अगर विश्वास की बात करेंगे तो प्रमाण पूर्वक यदि पहचानोगे तो विश्वास, विश्वास और प्रमाण विहीन यदि पहचान कर ली तो कौन सा विश्वास अंधविश्वास फिर से कह देता हूं ये धरती का माना हो ज़्यादातर माना हो तो समझना ही चाहता है और वो समझने के लिए कहीं कही ना कहीं जाता ही है और किसी को अपने से बैठिया मानने की जगह में बार बार वो कोशिश करते रहता है लेकिन जिसको भी अपने से अधिक माना और अगर ये प्रमाण हमने ठीक से सेट से नहीं किया अपने में तो अंधविश्वास प्रमाण से ही विश्वास आता है साँप एक रस्सी कर दिया तो साप ठान लगा दी तो रस्सी तो आप समझने वाले हो यदि आप किससे समझना है समझे हुए आदमी समझना है बिना समझे आदमी समझना है तो समझे हुए व्यक्ति का प्रमाण क्या होगा समझे हुए व्यक्ति क्या आचरन, आचरन का क्या प्रमाण आचरण आचरण का क्या प्रमाण समझा हुआ कोई आदमी उसका पहला प्रमाण क्या वह सुखी जीता होगा यदि वह सुखी जीता होगा तो दूसरा प्रमाण भी चाहिए क्योंकि सुख तो अभी नाप नहीं पाओगे आप तो सुख सूक्ष्म में है स्थूल में उसका कोई प्रमाण मिलेगा परिवार, परिवार उसके परिवार में शिकायतें उसको लेकर नहीं है तो इसका मतलब हो गया अब प्रमाण दूसरा आ गया परिवार में शिकायत नहीं का क्या मतलब वो समाज का पोषण करता होगा टोपी नहीं बनाता है और समाज का पोषण करता हुआ तो क्या मतलब परिवार अपने आप में पूरी कंप्लीट है भैया भैया भैया हाँ जी जो प्रमाण अप्लाई कर रहा है वो अयोग्य मानव है प्रमाण अप्लाई, मतलब? अप्लाई अप्लाई करते समय हाँ और प्रमाण एक प्रमाण से हम एक ऐसी स्थिति में जानते हैं जो इनफाइनाइट रिग्रिय में जाते हैं मतलब अंत एक सिलसिला प्रमाण का क्या प्रमाण जो जो प्रमाण हम अप्लाई कर रहे हैं हाँ। का क्या प्रमाण क्योंकि ये सर... इसका, नहीं ठीक है अभी समझ गया मैं आप देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है किसको प्रमाण फाइनली माना जाए ये कह रहे हैं आप इस इसके पुष्ट करने के लिए मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि आदि सृष्टि में आदि सृष्टि से जो हमने समझा जो भी सुना जाना कि बहुत पुरानी है सृष्टि जैसा हमने सुना जाना इसमें और भी बहुत सारे आ, प्रूवन दर्शन प्रूवन प्रमाण की बात की जैसे न्याय दर्शन बहुत पुराना है वैदिक दर्शन जो सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा वेदांत था तो इनमें प्रमाण अलग है प्रमाण शब्द प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण आदि आदि प्रमाण जो लगाए हैं तो वहाँ तो इस तरह की शब्दावली या इस तरह की अर्थ भी नहीं मिलते देखने को जो हम समझ परिवार और इससे देख रहे हैं वहाँ तो हमने वहां भी यूनिवर्स की बात है वहां भी सारी ये बहुत बढ़िया बात, बात मैं बात समझ गया आपकी अभी आप आप और आपसे जुड़े हुए जो भी इस तरह के सोच वाले लोग हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे हम खड़े हैं हाँ जी जी साथ चलेंगे सभी जी जी अब तक हम मानव के लिए जो भी चीजें दर्शन आई थोड़ा कड़े शब्दों में सुनना और सुन लेना उसमें मनुष्य को छोड़कर कोई तीसरी एजेंसी को प्रमाण कहा गया इसी कारण कहीं नहीं कहीं हम उस परंपरा से जो अपेक्षित परंपरा हम चाहते रहे उसको हम दूर रह गए उसे हम उसको हम पकड़ नहीं पाए तो हर बार नई नई चीजें इसीलिए धरती पर आ रही हैं जब तक की परंपरा नहीं बनेगी तब तक कोई ना कोई अमेंडेड अमेंडेड वर्जन आते रहेंगे एक मिनट इसको सुन लीजिए अब तक जो है वो शब्द को प्रमाण है ना वाक्य को प्रमाण पुस्तक प्रमाण अनुमान प्रमाण इस तरह की बातें हुई है अभी अब यह कहा जा रहा है कि आप प्रमाण है आप प्रमाण है मतलब व्यक्ति प्रमाण व्यक्ति प्रमाण का मतलब जैसे एक व्यक्ति आप बैठे हैं एक व्यक्ति में बैठा हो तो हमारे अंदर कुछ चाहनाएं हैं पहला प्रमाण आपकी चाहनाओं का प्रमाण ये प्रमाण को मैं प्रमाण मानू या नहीं मानू ये आपका पहला प्रश्न था बहुत ही ईमानदारी का प्रश्न है और इसको हमको ठीक से समझना चाहिए तब यहां पर अभी सब भूल जाइए एक माना होने के नाते एक पिता होने के नाते एक भाई होने के नाते एक देश का नागरिक होने के नाते एक पति होने के नाते एक पत्नी होने के नाते आप ऐसे जीना चाहते हैं हा या ना एक अयोग्य मानव होने के नाते मेरी चाहत भी तो अयोग्य हो सकती है वही चाहत में अयोग्यता नहीं है चाहत की पूर्ति करने की जो समझ में कमी से अयोग्यता है अगर मानव में चाहत ही गलत हो तब तो भैया ना तो कोई धरती पर शिक्षा काम करेगी तब तो कोई संविधान काम नहीं कर सकता है तब तो कोई दर्शन काम नहीं करेगा तब तो कोई देवता आ जावे कोई भी आ जावे कुछ नहीं हो सकता मानव में एक सबसे ब्यूटीफुल बात है कि मानव में कितना ही भ्रमित हो कितना ही अपराधी हो कितने ही लोभी लो हो कितने लालची हो उसकी चाहत अपने को लेकर ख़त्म हो गई हो तो कम से कम अपने बच्चों को लेकर तो पुनः वैसी की वैसी है हर बालक हर मानव हर अपराधी अपने बालक को न्यायपूर्वक जीने की कामना प्रेरणा देता है सही जीने की प्रेरणा देता है ये वो बेसिक मिनिमम बीज है जो अगर हम किसी भी मानव में देख पाएँ पहला मानव कौन होगा हम खुद तो हमारे को भरोसा बनता है कि मानव के ऊपर कोई बात की जाए या नहीं की जाए व्यक्ति प्रमाण को जब लाते हैं तो पुस्तक प्रमाण मंत्र प्रमाण वाक्य प्रमाण शब्द प्रमाण इससे अपन पीछा छोड़ाते हैं पुस्तक प्रमाण नहीं है पुस्तक लिखने वाला मानव है मानव बड़ा या पुस्तक बड़ी और आप तो हमेशा लाल कपड़े में लगा के ऐसा ऐसा कर रहे हैं माना उसको पूज रहा है उस किताब को लिखने वाला कौन किताब को पढ़ने वाला कौन अगर किताब लिख दी गई और अगर कोई भी समझावा नहीं है तो क्या अगली पीढ़ी इसको समझ सकती है तो कोई भी किताब का धारक वाहक शब्द का धारक वाह जिसको हम जो भी कहेंगे व्यक्ति ही है। सारी समझ का प्रमाण सारे आचरण का प्रमाण सारे ज्ञान का प्रमाण किताबें नहीं मानव है क्योंकि मानव टेक्निकली अगर देखा जाए तो किताब में क्या है कुल शा, कुछ शाही हैं कुछ पन्ने हैं कुछ आकृतियाँ हैं उसका इंटरप्रिटेशन उसका मीनिंग वो उस सब मानव में है इधर है उधर नहीं है अगर इस चंगुल से पंच छूट गए भाई तो आप एक इंसान की तरह जियो नहीं तो आपके पीछे जितने भूत पड़े हुए हैं आपको टांग देंगे उल्टा क्यों टांग दे रहे उल्टा वो एक शब्द से भाग जाएंगे आपकी चाहत यदि ऐसी है इसको एक बार देख लो अच्छे मन से देख लो और दो दिन तीन दिन बच्चे अच्छे से देख लो आगे आने वाले समय में देख लो यदि आपकी चाहत ये है और ऐसी चाहत में कोई हिंदू दर्शन नहीं है मुस्लिम दर्शन नहीं है सिख दर्शन नहीं है ईसाई दर्शन नहीं है कोई कंडीशनिंग नहीं है इसमें इन ऑल कंडीशन इन एवरी ह्यूमन बींग है ना ये डिज़ायर हमारे अंदर है और ये जो डिज़ायर है इसी का इसी का जो जीता जागता स्वरूप हमको चाहिए इसी को जीने वाला एक मानव चाहिए उसको प्रमाण माने रहे चाहत प्रमाण नहीं है चाहत आपको कनेक्ट करता रहे उस आदमी से जो कि प्रमाण है नहीं तो हम तो खो गए लॉस्ट इसने यह बताया तो अब ऐसा चलो उसने वो बताया जैसे चलो आपके अंदर से क्या कनेक्शन बनता है भाई आप आप स्वयं कैसे किस आधार पर कनेक्ट हो किताब पढ़ने के पहले ही आप ये मान लेते हो किताब अच्छी है कनेक्ट तो आप पहले ही मान दे मान लेते हो उसके बाद सब अच्छा लगने लगता है आपको किताब पढ़ने के पहले यदि आप ये मान लेते हो किताब ख़राब है तो आप उसमें तमाम गलतियाँ निकालते रहते हो आप उससे डिसकनेक्टेड रहते हो इस प्रकार से हम दोनों जगह अन्याय करते रहते हैं तो हमको ये समझ में आ जाए ये पूरे अस्तित्व और आपके बीच में यदि कोई कनेक्शन है ये अस्तित्व वैसा ही बना है जैसा आप जीना चाहते हो हेलो आप जैसा जीना चाहते हो वैसा ही अस्तित्व बना हुआ है आपकी चाहत इनिशियल लेवल का प्रमाण है पहले इसको ठीक से सेट करने की जरूरत है ये बात समझ में आया ये बात समझ में आया तो मानव प्रमाण या पुस्तक प्रमाण मानव प्रमाण पुस्तकें हमारे लिए सहयोगी हो सकती हैं क्या हो सकती हैं सहयोगी हो सकती हैं प्रमाण नहीं सकती हैं किसी भी पुस्तक को का प्रमाण पुस्तक नहीं है उसको जीने वाला यदि कोई मानव मिलेगा वो उसका प्रमाण है क्योंकि मानव मानव से समझता है या किताब से समझता है जी उदाहरण किताब है पदार्थ अवस्था किताब कौन सी अवस्था है तो मानव से अविकसित है किताब कोई भी किताब हो हमारा साधन है वो हमने लिख लिया आप जैसे लिख कर रख लिया आपको याद आ जाए है ना आपको जो समझ में आएगा वही तो लिखोगे और वही पुनः आपको याद आ सकता है है ना आप अपने सहयोग के लिए उसको यूज़ कर रहे हो ना कि आपको वो जागृत करेगा आप समझ किससे रहे हो मानव से तो मानव मानव से ही समझता है बाकी से प्रकृति उसकी सहयोगी है अगर इस जगह हम खड़े हो जाते हैं तो प्रमाण क्या चीज हो सकती है ये समझ में आ सकता है क्या हम ये समझें कि जितनी भी जितने भी धर्म आज तक हो गए वर्तमान हाँ में चल रहे हैं और जितनी भी किताबें लिखी गई या ग्रंथ लिखे गए वो सब इनकम्प्लीट थे हमारी समझ इनकम्प्लीट थी या वो खुद में इनकम्प्लीट है जो जो कुछ हमें बताया गया या जो जो कुछ भी लिखा गया क्योंकि सभी धर्मों में सिर्फ किताबें नहीं लिखी गई हैं ऐसे भी दर्शन मौजूद हैं जिसमें गुरु शिष्य परंपरा से बातों को आगे से आगे बढ़ाया जाता जैन दर्शन में ऐसा है तो कई मतलब जगह है हाँ। मुख्य बात ये मुख्य बात हाँ। क्या है इसको समझ लेते हैं हाँ। मुख्य बात आज वर्तमान स्थिति क्या है यहां से अपन चलते हैं वर्तमान स्थिति वर्तमान स्थिति यह है कि परंपरा अभी भी आजागृत है हाँ या ना परंपरा का मतलब शिक्षा परंपरा व्यवस्था परंपरा संविधान परंपरा और जो भी बिलीफ है हमारे अभी वो जागृत नहीं है हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसके पहले कोई ज्ञानी नहीं हुआ ये कहने का अधिकार बनता नहीं है ये भी नहीं कह रहे हैं कि किताब में अच्छी बातें नहीं लिखी होंगी लिखी हैं। अभी देखिए एक रिडक्शन फिलॉसफी, रिडक्शन मैकेनिज़्म चल रहा है कैसे चल रहा है संकट क्या है उसको समझ लीजिए कोई एक व्यक्ति को हम पूर्ण मानते हैं उसको हम अपना गुरु माने देवता माने कुछ कुछ माने मान लीजिए गांधी जी को उदाहरण लेते हैं गांधी जी को एक समय हम लोग सो माने मानेंगे कि नहीं मानेंगे राम को रख लो कृष्ण को रख लो किसी को भी रख लो महावीर को रख लो जिनको रखो। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये सो थे या नहीं थे इस पर लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका कोई प्रमाण अपने पास कैदों की सोत है तो भी कोई मतलब नहीं निकलता और कैदों की नहीं सोत है तो भी कोई मतलब नहीं निकलता अनावश्यक लट्ठम लट्ठा है प्रॉब्लम कहाँ है वो समझ लीजिए इनके साथ रहते रहते ही कोई दूसरा सो नहीं हुआ मतलब क्या हुआ कोई दूसरा जो इनका डिसाइपल जो भी रहा उसको हम सो नहीं माने वो नब्बे हुआ नब्बे के साथ काम करने वाला कहाँ पहुँचा अस्सी के साथ काम करने वाला कहाँ पहुँचा इस प्रकार से घटते क्रम में हम चल रहे हैं इसीलिए कल मैंने कहा था कि हमारे सारे महापुरुष है ना किताबों में दफन है वास्तविकता में जिंदा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो महापुरुष नहीं थे ये कभी भी नहीं कहा आई एम नॉट सेनीथिंग बिटवीन द लाइन्स ठीक हम साफ साफ कह रहे हैं गांधी के साथ रहते समय यदि कोई गांधी हो जाता तो देश में गांधी की कमी होती या गांधी गांधी हो जाते कमी नहीं होती तो वो शिक्षा नहीं आ पाई जो गांधी जी को किसी विधि से मिल गई होगी कुछ घटना घट गया होगा प्रकृति में जो भी उनको जो भी उनके पास समझ आया होगा हम परंपरा में उस समझ को बनाकर नहीं रख पाए तो आज गांधी का अभाव यह बात समझ में आ रहा है राम के जमाने में यदि एक राम तैयार हो जाता तो आज राम जिंदा होता है या नहीं होता है ना राम मल्टीप्लाई नहीं हो पाया और रावण ये क्या हो गया ये क्या हो गया तो कुछ तो ऐसा हो रहा है कहीं तो कोई त्रुटि हो रही है जिससे राम होते हुए भी राम मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहे और रावण हर जगह दिखाई दे रहे है। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षा में इनको जो कुछ भी समझ में आया वो कोई भी सकते हैं या नागराज जी का नाम लिख दो तो भी ये हालत है यदि नागराज जी के साथ रहते समय कोई नागराज नहीं हुआ तो नाइन्टी हो गया मामला तो घटने चला गया अब क्या हो जाएगा उसके बाद खाली जन्म तिथि याद रखो कहाँ पैदा हुए थे कहाँ क्या तपस्या किए थे क्या साधना किए थे बच्चों के लिए और बोझा एक और आगे जी लो इनको रटो अब तो जरूरत इस बात की नहीं है इस बात का नहीं है कि कोई ज्ञानी थे या नहीं थे जरूरत इस बात की है कि यदि कोई ज्ञानी आपको मिल जावे, तो आप तुरंत ज्ञानी हो जाओ है ना? अगर परंपरा किसको कह रहे हैं परम्परा का मतलब ये है कि हंड्रेड के साथ रह के दूसरा आदमी हंड्रेड हो गया तो इसके साथ कई सारे लोग हंड्रेड हो जाए इस प्रकार से धरती पर हर आदमी समाधान संपन्न हो जाए इसका नाम है परंपरा भैया ये पूरा हो गया क्या इसको पहले पूरा कर लू फिर जो जिसने भैया बोला उसको सुन लेंगे अगर ये इतने को कहा जा रहा है चार पांच दिन से लोग परेशान हो रहे शायद हम यहां के धर्म को नहीं मान रहे देवता को नहीं मान रहे ऐसा कुछ नहीं है संकट जो है उसको समझिए है ना तो शिक्षा वो टूल है शिक्षा वो टूल है जिससे कि महापुरुषों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है यदि महापुरुष मल्टीप्लाई नहीं हुए तो शिक्षा की अयोग्यता है हमारे यहाँ एक सज्जन आए सुबह नहाए धोए सब बढ़िया हुए, उसके बाद वो बैठ गए नाश्ता से करने के बाद उन्होंने फटफट पेटी खोली एक चरखा निकाला तो सूद काटना शुरू कर दिया मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हैं वो हमारे गांधी जी यही बोले थे हमको मैं बोला आज तू पूरी धरती पे कपड़ा है कपड़ा है यार गांधी जी यही बोले थे सूत काटने का तो क्यों गांधी जी सूद काट रहे थे समझ में आया कोई समझ जरूरत ही नहीं गांधी जी सूद काट रहे थे हम भी काटने लगे हम क्या कर रहे हैं कॉपी किसका होना चाहिए विचार का समझ कॉपी होना चाहिए उसके बजाय हम खाली व्यवहार और कार्यो का कॉपी कर ले रहे हैं एक एक कविता लिख रखी हमने माँ खादी की चादर दे लपेट में गांधी हो जाऊं बच्चों को पढ़ा रहे हम हाथ में लकड़ी सिर पे है न कमर में घड़ी लटकाऊं और मैं गांधी हो जाऊं गांधी हो जाना है या गांधी का कार्टून बनना है क्या है तो हम सभी उसके कार्टून बन के जेने कार्टून अरे वो भी मानव थे अगर उनको मानव आप नहीं मानोगे तो आप कभी भी उनके विचारों को समझने की जगह में जाओगे ही नहीं अगर अपने को दीनता के साथ ही खड़ा रखोगे तो आप कभी भी किसी भी महापुरुष को समझ ही नहीं पाओगे वो भी मानव थे राम भी थे तो मानव मानवी थे कृष्ण भी थे तो मानव मानवी थे महावीर थे तो भी मानवी थे अगर उनमें कोई अंतर होगा तो यहां पर अभी आएगा चौथा और पांचवा कैटेगरी खाली स्वभाव और क्रिया में अंतर होगा यदि कोई देवता होगा दिव्यता होगा उसका स्वभाव क्या होगा उसकी क्रिया क्या होगी उसका कार्य व्यवहार क्या होगा उससे फर्क पड़ता है है ना और वो सब भी मानव ही हैं। तो हम सब मानव होकर दुनिया के सभी मानव को समझ सकते हैं अनुकरणीय कौन है उसको हम समझ सकते हैं आज के संदर्भ में क्या आवश्यकता है उसको हम समझ सकते हैं कैसे हम तर्कपूर्ण प्रस्तुत हो सकते हैं व्यवहार प्रस्तुत हो सकते हैं तत्वपूर्ण अनुभव पूर्वक प्रस्तुत हो सकते हैं इसको जानने की देखने की आवश्यकता है नहीं तो महापुरुषों के नाम पर सिर्फ लड़ाई करने के अलावा हम कुछ नहीं करने वाले और उसी का नाम कट्टरवादीता है वो तो सब चले गए महापुरुष सब चले गए अब क्या करें ऐसी एक शिक्षा को पहचाने जिससे कि हर बालक में कैसे महापुरुषता आ सकती है उसके बाद हो रही है उसको हम समझ सकते हैं है ना वो कोई कोई कोई को बहुत रहस्य में बात नहीं है ये कोई तमगा नहीं है कि नागराज जी के नाम का आपने झंडा लगा लिया कुछ भी नहीं है ऐसा ये नागराज जी हमारे लिए क्या है एक प्रकार का माध्यम है क्या माध्यम है अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं उनको वो ठीक ठीक देखे उसको ठीक ठीक बता दिए हम समझने लगे हम समझ गए हम एक माध्यम है आपके लिए यदि यहाँ पर जो कुछ बताया जा रहा है उससे आपको अस्तित्व की वास्तविकता दिख जाती है तो हम माध्यम बन गए आप और अस्तित्व में वास्तविकताएं हैं उसमें एक दूसरा आदमी माध्यम है खाली फैसिलिटेटर हैं हम कोई गुरु नहीं है हम फैसिलिटेटर हैं ताकि आपको अस्तित्व में जो वास्तविकता दिख जाती आप कभी कब कभ सुखी होते हो इस पूरे अस्तित्व में अपने प्रयोजन को पहचानते हो तो आप सुखी होते हो मेरी बात सुनकर सुखी नहीं होते हो मेरी बात सुनकर सुखी नहीं होते हो आपको अपना धर्म अपना स्वभाव दिख जाए अपना प्रयोजन दिख जाए अपने जीने का लक्ष्य बन जाए उसको समझ पाओ उससे सुखी होते हो ये बात समझ में आई तो किताब प्रमाण नहीं है पुस्तक प्रमाण नहीं है श्लोक प्रमाण नहीं है मंत्र प्रमाण नहीं है मानव प्रमाण है मानव में प्रमाण देखेंगे तो तीन प्रकार के प्रमाण हैं अनुभव प्रमाण है कौन सा प्रमाण है अनुभव प्रमाण व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण तीन प्रमाण के बाद अब कह इस दर्शन में कही जा रही है अनुभव प्रमाण आपको भी सच्चाई का अनुभव वैसा ही होता है होगा जैसा कि मेरे को होता है क्योंकि सच्चाई अपने आप में निश्चित है उस सच्चाई के अनुभव के आधार पर व्यवहार में हम न्याय के रूप में प्रमाणित होते हैं उसको कहा व्यवहार प्रमाण और प्रकृति के साथ जब न्यायपूर्वक जीते हैं उसको बोलते हैं प्रयोग प्रमाण उससे हम लग, हम सभी लोग समृद्धिपूर्वक जीते हैं समृद्धिपूर्वक जीने का मतलब प्रकृति भी समृद्ध होती है हम भी समृद्ध होते हैं यदि प्रकृति समृद्ध नहीं होती कंगाल होती है तो हम सब कंगाल होते हैं हमारा समृद्ध होने के लिए जरूरी है प्रकृति का समृद्ध रहना है ना प्रकृति के साथ न्याय न्यायपूर्वक जीते हैं तो प्रकृति समृद्ध होती है तो हम भी समृद्ध होते हैं इसको कहा प्रमाण नंबर तीन इसको कहा प्रयोग प्रमाण हमको ईश्वर का अनुभव हो गया और अगर व्यवहार में अपना पराया ही है मारकाटी मची हुई है इसका मतलब ही हुआ कि यह व्यवहार प्रमाण फेल हो गया अनुभव में यदि वास्तविकता आई व्यवहार में न्याय आना आवश्यक है इसका प्रमाण है अनुभव में यदि सत्य को अनुभव कर लिया तो धरती के साथ प्रयोग में हम प्रयोग प्रमाण में सफल होने वाले हैं असफल नहीं होंगे तो एक मानव का दर्जा क्या है उसको आप ठीक से समझ लीजिए दुनिया की सारी किताबों से ऊपर यदि कोई है यदि ऊपर कोई है तो कौन है वो मानो लिखने वाला मानव समाज रखने वाला मानव पढ़ने वाला मानो समझने वाला मानो नहीं समझने वाला मानो चना मुंगली खाने वाला रॉकेट बनाकर उड़ाने वाला मानो जो करना चाहे वो कर सकता है दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ हाँ जी तो यही सिचुएशन बाबा जी नागराज जी के टाइम पे भी थी कि उस टाइम पे भी 100 परसेंट उनको तो कोई मिला नहीं था उनकी खुद की चाहत और प्रकृति के सहयोग से ही उनको ज्ञान और अनुभव प्राप्त हुआ है जी। तो, तो आम... मानव के लेवल पे परंपरा बनना भी शेष है मानव की चाहत के लेवल पर भी परंपरा बनी हुई है क्योंकि जो मानव चाहेगा उसको प्रकृति सहयोग करेगी इसीलिए तो कहा कि प्रकृति के लेवल परंपरा बनी हुई है मानव प्रकृति तो मानव के सहयोगी हो रही है इसीलिए यदा कदा यदा कदा महापुरुषों को ज्ञान होता रहता है ठीक मानव का मानव के सहयोग से ज्ञान होना अभी बाकी है।, बाकी है उसको कह रहे हैं मानवीय परंपरा प्राकृतिक परंपराएं हैं मानवी परंपरा की अभी आवश्यकता है ये ठीक है ना बात चलिए आगे बढ़ते हैं भैया एक एक मनुष्य में बुनियादी चाहत देखी जाती है हाँ। आ, कि मृत्यु के बाद क्या हाँ तो हम यहाँ पे उसके प्रश्नों के हमारी परंपरा में कुछ उत्तर भी हैं। हाँ पुनर्जन्म की अवधारणा मोक्ष की अवधारणा और ये सारी जो बातें हैं, तो हम उन विषयों को बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं बिलकुल बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं हम तो नहीं छोड़ रहे आपके लिए लग रहा होगा तो देख लेते हैं हमारा तो तरफ से तो यही है कि मानव के सभी प्रश्नों का उत्तर हुए बिना समाधान नहीं है और उत्तर चाहिए तार्किक व्यवहारिक तात्विक चलिए धीरता वीरता हो गई तीसरा आया उदारता उदारता क्या चीज है दान बांटना चंदा देना भूखे को खाना देना ठंड लगने पे कंबल बांटना ये उदारता है ये उदारता नहीं है उदारता क्या चीज है मानव परंपरा में न्याय है ना न्याय पूर्वक परंपरा बने तो न्याय पूर्वक परंपरा हो इसके लिए तन मन और धन को नियोजित करना तन मन धन को नियोजित करना ही उदारता की बात है इस पर ज्यादा अभी बात नहीं कर रहे इसको आगे जब तन मन धन को जब लेंगे तो उसमें बहुत ठीक से बताएंगे कि क्या मतलब होता है इसका तो तन मन धन तीनों को ठीक से नियोजित करना है ना काय के लिए न्यायपूर्वक परंपरा बने हर शिक्षा परंपरा संविधान परंपरा उत्पादन परंपरा विनिमय परंपरा जो भी बने उसमें न्याय घटित हो अन्याय ना हो शोषण ना हो ऐसे शोषण मुक्त परंपराओं के लिए अपने तन को लगाना अपने मन को लगाना अपने धन को लगाना ये उदारता की बात जैसे यहाँ पर ये संस्थान जो भी काम कर रहा है एक न्यायपूर्वक परंपरा के लिए काम कर रहा है या अन्याय के लिए काम कर रहा है हमारे अनुसार से न्यायपूर्वक कर रहा है किसी के लिए हो सकता है कि डोनेशन मिलता होगा इसलिए करता होगा है ना तो हम न्यायपूर्वक परंपरा बने उसके लिए आपसे बात कर रहे हैं आपको भी सहमति होता है आप भी साथ मिलकर काम करोगे हम लोग मिलकर बेहतर काम करेंगे इस इस अपेक्षा में ये काम किया जाता है उसी के लिए तन को लगाया जा रहा है मन भी लगाया जा रहा है और धन भी लगाया जा रहा है।, है ना जैसे अभी हम लोग ये हॉल और ये डॉमेट्री अभी बनाए हैं मैं सोचता हूँ कम से कम साठ लाख रुपया तो खर्चा कर दिया हो बनोदा आपने साठ लाख खर्चा कर दिया पाँच सात लाख भी और होना अगले शिविर में आप आओगे तो ये पूरा एक और बढ़िया वेल ऑफ बढ़िया साउंड जो कभी कभी भर रहा था ये भी नहीं रहेगा इतने पैसे को भी लगाए रात दिन दो दो महीने से दो महीने से मेहनत करके हॉल को बनाए और ये पैसा कहीं से चंदा नहीं आया यहाँ जो पच्चीस परिवार रहते हैं उनका जो कुछ मेहनत है पहले से जो कोई भी धन हो वो और अभी भी जो कमाते हैं वो भी वो सारे धन को उदारतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं और ऐसा भी नहीं कि यहाँ 25 परिवार पूरे के पूरे उधार हो गए हैं, ये भी नहीं है उसमें से कई परिवार अभी यहाँ रहते हुए भी कंजूस हैं है ना लेकिन जितनी उनमें उधारता है उतना वो करते हैं नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो जो नहीं करते हैं उनके ऊपर कोई दबाव भी नहीं है और जो करते हैं उनका कोई तमगा भी नहीं है किसी को पता भी नहीं होगा कि यहाँ कौन से परिवार ने कितने पैसे लगाए जिसको हम जानते नहीं हैं जो हमारे साथ काम नहीं करता है जो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है उसका एक रुपया भी यहाँ शामिल नहीं होता है यहाँ पर खाने का खर्चा वो भी पीछे डेढ़ दो साल पहले से लेना शुरू किया कई सारे लोगों ने बोला कि हमको ठीक नहीं लगता है हम खाना भी आपका खाएँ ये ठीक नहीं लगता है तो खाने का खर्चा लेना शुरू किया है उसमें ना तो कोई बिजली का बिल है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग है और ना ही हमारी जो बहने रात दिन रोटी बना के आपको खिला रही है उनके कोई मेहनत का मेहनताना है ना हमारे बच्चे जो सर्विंग कर रहे हैं उनका कोई मेहनताना है ये सब उदारता है आप देखेंगे उनके चेहरे पे खुशहाली उस उदारता के कारण है ना कि मेहनत के कारण है लोग बोलते हैं मेहनत करते हैं इसलिए खुश हैं मेहनत से कोई खुश नहीं होता है उस मेहनत को समर्पित करते हैं किसी अच्छी परंपरा के लिए उस उदारता से खुशहाली होती है कोई परिवार में हमारे कोई परिवार का सदस्य ऐसा भी हो ही सकता है अभी जो अभी अभी आलसी हो तो वो वो उसके चेहरे पे खुशहाली नहीं मिलेगी आपको यहाँ रहने नहीं होता है वो तो यहाँ रहता है मेहनत भी करता है जो काम करता है वो भी मेहनत करता है जो काम नहीं करता है वो ज़्यादा मेहनत करता है छुपने की लुकने की दबने की बीमार की इसकी उसकी वो भी मेहनत करता है दोनों ही मेहनत करते हैं लेकिन एक अपनी मेहनत को एक परंपरा की समृद्ध होने के लिए अपनी जरूरत के लिए खुद की जरूरत के लिए उदारतापूर्वक प्रस्तुत होता है उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है जो इंसान कुछ कमाता है उसको ये लगता है, कि, उसी से तो दुख है। जो कमाया है उसको परंपरा में नियोजित करने के लिए उदारता की आवश्यकता है, है न हाँ। उदारतापूर्वक प्रस्तुत हो पाते है उसके लिए पूरी समझदारी चाहिए हाँ। जब तक हमको ये नहीं लगेगा कि कार्यक्रम ठीक है या नहीं है तब तक हमारे अंदर से वो खुलापन आता ही नहीं है वही बात उदारता का अभाव रहता है उदारता का अभाव का नाम है कृपणता और कृपणता पूर्वक जीने से कोई आदमी सुखी नहीं है।, नहीं है दान करने से और उदारता में जमीन आसमान का अंतर है इसका मतलब जितने पैसे वाले लोग हैं दुनिया में जिन्होंने हाँ। संचय किया है बहुत बड़ी मात्रा में वो सब कृपण लोग हैं कृपण ही हैं और जिनके पास नहीं है वो भी कृपण ही है वो कैसे कृपण है जिनके पास वो सोच रहे हैं, हैं कैसे आ जाए कैसे आ जाए कैसे आ ही नहीं रहे कृपणता का मतलब ये है उदारता का अभाव एबसेंस ऑफ उदारता ये बात समझ में आई है ना तो यहाँ पर अभी आप अपने खाने का खर्चा देते हो जो दे सकते हैं वो ही देते हैं हमने साफ साफ बोल रखा यस यस यदि यदि कोई नहीं दे सकता है एक मिनट यदि कोई नहीं दे सकता है और रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाकर बता दे कि मैं नहीं दे सकता हूँ छुपे ना वो हमारे यहाँ से कोई दबाव नहीं है वो बता दें कि हम नहीं दे पाएंगे है ना जैसे बार बार अनाउंसमेंट होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है वो आदमी जाए जाके बता दे कि भैया हम नहीं दे पाएंगे ये सात लोग हैं हम नहीं दे पाएंगे हमारे कोई दूसरे मित्र दे, दे देंगे और कोई मित्र नहीं मिलेगा तो संस्थान खुद इतना समृद्ध है हम लोग इतनी मेहनत करते हैं चौदह पंद्रह सोलह घंटे तो हम उसको खर्चे का उठा सकते हैं कोई इसमें बड़ी बात नहीं है ये बात ठीक ठीक हमको समझ में आना चाहिए हाँ जी आ, ये संस्था को आप ग्राम्य स्वराज कही सकें ग्राम स्वराज्य के लिए तो काम ही कर रहे हैं यस कही सक कही सके जरूर जरूर ठीक <coughs> बात हाँ जी फिर से बोलिए माइक में हाँ मतलब जैसे आपने बताया कि जिस किसी को अगर जाके वहां पे कहना है हो जाता है कई लोग इस कारण आए भी नहीं हो मेरे परिचय में तो है कुछ लोग जो कह हाँ। भी नहीं पाए और आ भी नहीं पाए उस चक्कर में कि नहीं यार कैसे कहा जाके कहेंगे कि पैसे नहीं है हमारे पास वही ना पहले भी कहा ही था हम लोग खाना खाक पी के ही ज्ञान की बात कर सकते हैं जो आदमी अभी तक सिर्फ खाना खाने के लायक नहीं हुआ है उसके लिए ज्ञान थोड़ा दूर की कौड़ी है ना अभी जबकि मानव चार रोटी खा के चार रोटी बना सकते हैं एक दिन एक दिन काम किया तो दस दिन खा सकता है इसका मतलब उसमें और कोई प्रॉब्लम है ना आलस्य है लालच है दीनता है ठीक अविश्वास है चलिए अभी यहाँ पर यदि एक और बात करेंगे इसका धर्म क्या है इसकी दृष्टि क्या है न्याय की है इसका धर्म क्या है न्याय ही इसका धर्म है सुख क्या है इसके लिए न्याय है और यहां से न्याय पूर्वक परंपरा बन सकती है एक और आदमी है अभी आदमी देखिए बहुत तरह के हैं है ना इसकी दृष्टि है धर्म की इसका स्वभाव है दया और कृपा इसका कार्यक्रम क्या है समझ के साथ जीना और इसका धर्म क्या है अगर देखेंगे तो शिक्षा इसको यहां पे संबंध लिख देता हूं <coughs> थोड़ा समझ लेते हैं दया दया का क्या मतलब होता है दया का क्या मतलब वो तो करणा हो गया वो तो उदारता हो गया <laughs> दया का क्या मतलब कोई बताए पहले पहली बार शिविर करने वाले एक भिखारी को हमने देखा वो भूखा है हमारे को कैसा लगता है अच्छा लगता है बुरा लगता है देने का भाव दया, का भाव दया। किसने कहा तो देने का भाव दया इस पर मैं सहमत हूं देने का भाव आ जाए उसका नाम दया देने की वस्तु क्या है एक मानव दूसरे मानव को क्या चीज देना चाहिए हा सुख दे सकते हैं देने का भाव होना देने का वस्तु भी होना देने का भाव तो बहुत सारे आपके पास लेकिन देने की वस्तु ही नहीं है देने की वस्तु मतलब सामान देने की वस्तु नहीं है एक मानव का, दूसरे मानव से क्या चाहिए सहयोग चाहिए किस काय के लिए सहयोग चाहिए संबंध पूर्वक जीने के लिए समझने के लिए सहयोग चाहिए तो दया का मतलब इतने हुआ दया का मतलब इतने हुआ कि हर है ना उसका स्वभाव दया हो गया मतलब दूसरे मानव को कि समझ को विकसित करने की योग्यता दया का मतलब क्या हुआ समझ को विकसित करने की योग्यता जितना कोई समझ सकता है जैसा समझ सकता है उसके अनुसार उसको समझा पाना दया का क्या मतलब हुआ है ना समझ विकसित करने की योग्यता आ जाए मतलब जितना वो समझ सके हर एक मानव का भी समझने की क्षमता अलग अलग है कुल क्षमता बराबर है पात्रताएं अलग अलग है है ना कोई एक बार में समझता है कोई चार बार में समझता है कोई छह बार में समझता है कोई सौ बार में समझेगा तो जिस प्रकार से वो समझ सके उस प्रकार से प्रस्तुत हो जाना इसको बोलते हैं दया दया का मतलब हुआ भैया जी हाँ जी ये कैसे हम मतलब करेंगे कि हम समझा सकते हैं किसी को और हमें योग्यता है किसी को दया बिल्कुल ठीक बात पात्रता जैसी है पात्रता अनुसार अनुरूप समझा पाने की समझा पाने की योग्यता जैसे आप सभी सही को समझ सकते हैं हाँ या ना हाँ तो हमारे में क्षमता है हर मानव में समान है समझने की क्षमता तो है लेकिन अंतर काय में है किसी एक आदमी को दो बार में समझ में है किसी के लिए चार उदाहरण लेना पड़ता है किसी के लिए छह लेना पड़ता है किसी के लिए कई बार प्यार से बताना पड़ता है कभी उसको थोड़ा हिलाान ढुलाना पड़ता है क्यों करना पड़ता है ऐसा क्योंकि उसकी पात्रता में अंतर है तो दया का मतलब यही है दीदी कि मैं समझावा और रहना पहले जरूरी है समझे का प्रमाण होना जरूरी है प्रमाण के बाद की योग्यता है क्या सामने वाले की पात्रता का आंकलन कर पाना क्या कर पाना पात्रता का आकलन कर पाना और जैसी पात्रता हो उस पात्रता के अनुसार वस्तु को प्रस्तुत करना ताकि वो समझ सके इसका नाम है दया का स्वभाव समझ में आया कि नहीं आया भाई आया सभी में तो दया नहीं है हाँ वो दया नहीं है फिर वो दीनता है जैसे एक क्लास में एक क्लास में एक टीचर कोई चीज पढ़ाता है सौ बच्चे हैं तो क्या सौ बच्चे एक ही बार में एक समान समझ जाते हैं नहीं समझते ठीक तो कोई एक बार में समझता है कोई दो बार में समझता है कोई चार बार में समझता है ये अंतर कायम है समझाने वाले गलती है या समझने वालों में पात्रता का अंतर है अभाव नहीं होता है अंतर किसी का पात्रता ज़्यादा है किसी का पात्रता ठीक और आगे चल के ये पूरा होना है तो दया का सब स्वभाव मतलब है कि पात्रताओं को ठीक से आंकलन करना कि कैसे किसको क्या समझ में आएगा और जैसे समझ में आ सके उसके अनुसार अपनी बात को रख पाना ऐसे स्वभाव में जागृति होती है एक है ना सारे स्वभाव एक्वायर्ड हैं इसको बोलते हैं दया हम समझा ही नहीं पाए तो दो दो डाउट हो गया या तो हम खुद ही समझ नहीं पाए हैं दूसरा जो समझे हैं उसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है ये तो है नहीं कि तीसरा समझना चाहता ही नहीं है ये तो है नहीं हो सकता है हमसे समझना नहीं चाहता हूं धरती का कोई मानव ऐसा नहीं जो समझना नहीं चाहता हो सकता है आपसे समझना नहीं चाहता हूं किसी और से समझना चाहता हूं क्यों क्योंकि आपसे वो नाराज हो गया क्या हो गया ऐसा मेरा मानना ठीक है धरती का कोई ऐसा मानव नहीं जो समझना नहीं चाहता कितना ही पीड़ित हो कितना ही दुखी हो परेशान हो रोधा के वापस समझने को तैयार होता ही है हो सकता है कि मानव पे से विश्वास हट गया उसका तो पत्थर के सामने बैठा है आप तू ही समझा दे मुझको मूर्ति के सामने बैठा है आप तू ही समझा दे मुझको आंख बंद करके ध्यान में बैठा है वह है कल्पनाशीलता में कुछ समझ में आ जाए समझना तो फिर भी वो चाहता ही मानव से दिल खट्टा हो गया इतनी बात तो पात्रता अनुसार समझा पाने की योग्यता ही दया है नहीं समझा पाया तो दीनता है सीधा वहाँ आता है कहाँ गया दीनता पे <coughs> तो क्या करें टी का टाइम हो गया चाय है चाय पी के आए आइए दस मिनट में आ जाइए तो बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें करनी है